नीचा कर लिया है, नहीं रहे हैं चंचलता नैनो की बिल्कुल छोड़ी हुई है और घूमट एकदम नीचा करके विराजमान है। के सामने आप चादर से अपने पूरे श्री अंग को लपेट करके विराजमान है कोई देख दिख नहीं रहा है परम सुंदर श्याम किशोरी श्रीअंग उनकी अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है श्री प्रिया जी देख करके ही कह रही हैं कि अरे तू कौन है कहां से आई है कहां जा रही है अपना परिचय मुझे दे परंतु तो श्री प्रिया जी को परिचय नहीं दिया श्री स्वामी पूर्व प्रसंग में विभिन्न कल्पनाएं कर रही हैं तीन प्रकार के ताप होते हैं आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों पापों की कल्पना कर रही हैं। आध्यात्मिक पाप दो प्रकार के होते हैं एक आधी और एक व्याधि जो तेरे हृदय में कोई आधी तो नहीं है मानसिक रोग तो नहीं चिंता तो नहीं है अर्थात तेरे पति ने तेरे प्यारे ने कहीं तेरी अभेलना तो नहीं ये आधी की कल्पना कर रही है, बोले ऐसा हो नहीं सकता है इतनी सुंदरी ऐसी उसको कौन करेगा उसके प्रति कौन उपेक्षा करेगा इसलिए आधी तुझ में हो नहीं सकती है फिर कल्पना कर रही हैं कि कहीं व्याधि होगी यदि व्याधि है तो मेरे पिता ने स्नेह के कारण बड़ा सुंदर एक सुगंधी औषधियों से युक्त तेल भिजवाया है आ अरे विशाखा भीतर ताक में रखा हुआ है आले में रखा हुआ है उस तेल को ले आ मैं अपने हाथ से तेरे सिर में धीरे धीरे वो तो तेल लगाऊंगी और फिर औषधि डालकर के सुंदर जो जल कोष्ण जल गुनगुना उस गुनगुने जल से तुझे स्नान कराऊंगी तेरा सारा रोग दूर हो जाएगा उस तेल का नाम है रोग का शमन करने वाला तो उस आमे शातन जो तैल है वह अपने नाम की यथार्थता को प्राप्त करे अर्थात वो सारे शोकों को दूर करने वाला है दुख को दूर करने वाला है मैं अपने हाथ से तेरी चंपी कर दूं, तेरे मस्तक के ऊपर तेल लगाऊंगा वो तेल लगाने लगाऊंगी और तेल लगाने के साथ ही साथ तेरा सारा रूप दूर हो जाएगा तो आध्यात्मिक कल, कल्पनाएं कर ली अब आदि भौतिक तो नहीं है जरूर सासनंद ये जो प्रीति में बाधा डालने वाले जो कुत्सिक्ष जन हैं उन्होंने कहीं तुझसे टेढ़े वचन तो नहीं कहे ये सब भोगा हुआ यथार्थ है हम सब इस रास्ते से गुजर रही हैं पार हो रही हैं इसे कोई नई आश्चर्य की बात नहीं है किसी ने तुझे टोका होगा और इसलिए तेरा मन दुखी हो रहा है अरे उसके लिए भी तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है देख ये तो संसार है उसकी बातों में क्या फंसना उनकी बातों को क्या सुनना ऐसा कहकर के आधे भौतिक प्राणियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो कष्ट है वो दूसरे प्रकार का कष्ट हो गया पहले प्रकार का कष्ट था आधी आध्यात्मिक आध्यात्मिक दो प्रकार का आधी और व्याधि शरीर की का रोग और मन का रोग इनको कहते हैं आधी व्याधि दूसरा होता है आधि भौतिक भौतिक का तात्पर्य किनिक प्राणियों के द्वारा दिया गया रोग ब्रिज में आदि दैविक वो रोग है ही नहीं क्योंकि यहां पर तो नित्य बसंत नित्य आनंद नित्य महामहोत्सव ही इस ब्रिज में सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं सो कह रही हैं अस आ, कि आ, मैं तेरे तुझको सुंदर जल से स्नान कराऊंगी सुंदर तेल तेरे लगाऊंगी अब आगे के प्रसंग में निरूपण कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी भी चलना पड़ेगा क्योंकि चार दिन की ही यहाँ पर प्रवचन क्रम है और ग्रंथ तो बढ़ाई है तो प्रयत्न करेंगे सत्रहवें श्लोक से शुरू कर रहे हैं पराम करवई चिकित्सा या प्राप्य तन्व सुमुनोखिलइंद्रिया व्याधि प्रशाम अति पुष्टिषा धनमंतरे प्रहित दिव्य रसै अस्याज सदपराम कर वही चिकित्सा बोले अरी सघी न इसके आध्यात्मिक दुख है न इसको आदि दैविक दुख है इसको तो कोई दूसरा ही दुख है मेरे पास में एक अलौकिक चिकित्सा और है बोले अलौकिक चिकित्सा कौन सी है बोले श्री श्याम सुंदर को बुलाऊंगी श्याम सुंदर के श्रीहस्ती के द्वारा जब इसके अंगों की मालिश करवाऊंगी जय जय इसके अंगों की जब मालिश तो ये अपने सारे रोगों से अपने आप मुक्त हो जाएगी ये पर सखी का जो प्रयास है सखी के प्रति वो परस यहां पर प्रकट हो रहा है सो अश्या अश्य रुज स्तर अपराध कर रही इसके रोग की कोई अलग से चिकित्सा जो है वो मैं करवाऊंगी जिस चिकित्सा को याम प्राप्त है तनु असु मनो ये ऐसी चिकित्सा है कि केवल शरीर का रोगी दूर नहीं होगा तनु असु माने प्राणों का जो रोग है वो भी दूर हो जाएगा फिर प्राणों का रोगी दूर नहीं मनो मन का रोग जो है वो भी दूर हो जाएगा मन का ही नहीं बल्कि अखिल इंद्रियाणा जितनी भी इंद्रियां हैं उन सारे इंद्रियों के रोग इसके दूर हो जाएंगे सब रोग की एक अद्भुत औषधि मेरे पास में विराजमान है एक रामबाण औषधि सारे रोगों की एक औषधि मेरे पास में विराजमान है व्याधिक प्रशाम्य उस औषधि का मैं प्रयोग कर रही हूँ किसी तरह से वो जो रथांगी वेश धारण करके श्याम सुंदर आए हुए हैं उनको खिलाना चाहती है हंसाना चाहती है और श्री श्याम सुंदर अभी भी बिल्कुल गंभीर बने हुए बैठे हैं जरा भी अधर के ऊपर मुस्कान नहीं है नेत्रों की चंचलता भी छोड़ी हुई है अधहरों में जरा भी विकास नहीं है सिकड़ी वे अभी भी संकुचित संकुचित होकर के विराजमान हैं मुख भी बड़ा चुबुक जो हैं वो कहीं नीचे लटके हुए नये झुके हुए ग्रीवा झुकी हुई आपकी विराजमान हैं, सो हंसाना चाहती हैं, परंतु श्री श्याम सुंदर हंस नहीं रहे ये हंसाना बड़ी कठिन बात है परंतु श्री श्याम सुंदर को किसी तरह से प्रसन्न करना चाहती हैं, कि व्याधित प्रशाम्यति, भवेत अति पुष्टि रहे इन सबकी अत्यंत अत्यंत पुष्टि होगी धनवंतर प्रति दिव्य रसई इवाधा धन्वंतरी के द्वारा भेजे गए दिव्य रस उन ऐसा रस रस मेरे पास में विराजमान है वो रस कौन सा? बोले उनद्यप सखी तुझे शाम से मिलन कराऊंगी यद्यप सखी ही कृष्ण सौंगे मन तथापि प्रयत्न राधा को राय संगम चेतन चरितामृत में कह रहे हैं कि यद्यप सखी श्री कृष्ण के साथ में कभी भी मिलन नहीं चाहती है परंत श्री राधे का प्रयत्न पूर्वक अपनी सखी को भी कृष्ण से मिलाना चाहती हैं ये सखी प्रीति का आस्वाद है कि जो सुख मैंने प्राप्त किया आहा श्री श्याम सुंदर की सेवा का वह सुख श्याम सुंदर के माधुर्य का वह सुख सखी को भी प्राप्त हो प्रिया में तो यह अभिलाषा है परंतु सखी में यह अभिलाषा कभी नहीं प्रिया यदि सखी को श्याम के श्रीहस्त में समर्पित भी करती हैं तो सखी छिटक करके दूर हो जाती है श्री प्रिया को ही आगे करके सखी प्रिया के पीछे जाकर के खड़ी हो जाती है और श्याम से कहती हैं भाई श्याम खबरदार मुझे स्पर्श मत करना मुझे स्पर्श मत करना ये सखी का स्वरूप है परंतु श्री प्रिया वे श्याम के साथ में अपनी सखी को मिलाना चाहती हैं उसी प्रवृत्ति के अनुसार यहां पर श्री प्रिया ये कह रही हैं कि अरे रथांगी मैं तुझे श्याम सुंदर से मिलाऊंगी वो श्याम सुंदरी मेरे पास में महौषधि के रूप में विराजमान है सबसे श्रेष्ठ औषधि के रूप में विराजमान है धन्वंतरी दिव्य रस धनवंतरी के द्वारा दिए गए दिव्य रस के समान अब साक्षात श्री श्याम सुंदर है उनसे तुझे मिला रही है कुंजा श्री श्याम सुंदर के काम में मैं ऐसी फूंक मार दूंगी कि कुंजाधराज कुंज के जो अधिराज हैं श्री श्याम सुंदर उनके करतालाभिमर्श उनके कोमल श्री हस्तरूपी कमल उनका जब ये स्पर्श प्राप्त करेगी और इसके हृदय में जो पीड़ा है मैं श्याम सुंदर से कहूंगी इसके हृदय में ज्यादा पीड़ा है उस तो पीड़ा को दूर कर दो तो हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए वे श्री श्याम सुंदर अस्िया और अत ताराम यदि कार्यामी विशेष रूप से इसके वक्षस्थल उसके ऊपर जिस समय मर्दन करेंगे तो हृदय की पीड़ा है इसलिए उसके ऊपर जब मर्दन करेंगे तो हसिष्यति देखना एक क्षण सारी जो संकोच है एक क्षण में तेरा जितना भी दुख है वो सब दूर हो जाएगा देखना तू तो कैसे खिलखिलाने लगे एक मिनट की बात है चुटकी बजाते ही तू तो खिलने लगेगी विष्यती देखना कैसे हमसे बात करेगी अभी तो मुंह खोली नहीं रही है मुंह तेरा सिला हुआ सा है बल्कि शीत करिश्य तू शीतकार करती हुई भी विराजमान होगी अस्मान असमानश्च हास्यति किंच और हमको भी हंसाती हुई हास तुम हमको भी हंसाने के लिए एश्यति काश्चिद आभाम तेरी शोभा का दर्शन करके हम विमोहित होंगे अर्थात तेरे वक्षस्थल के ऊपर सूत्र रहित जो माला उसका दर्शन करके हम अपूर्व रूप से आनंदित होंगे एक रहसिका की उक्ति है वो है सूत्र रहित माला कोई माला तो होती है जिसमें सूत्र है एक माला ऐसी भी है जिसमें सूत्र नहीं है परंतु वो माला श्री नख के द्वारा ही कहीं अपूर्व से कमल के रूप में प्रकटित जो पुष्प हैं उनकी माला तेरे कंठ में दर्शन करके हम अपूर्व से हंसती हुई विराजमान होंगी तो वो सूत्र रहित माला का दर्शन करके हास है तुम ऐसे हमको भी तू हंसाती हुई विराजमान होगी कोई अपूर्व आभा तेरी फैलेगी ऐसे स्वभावोक्ति नामक जो अलंकार उसके द्वारा श्री रस में नायिका की मधुरतम जो स्थिति है उसकी उत्फुल्ल जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए श्री किशोरी जो प्रयास करती हुई विराजमान शुपेता स्मृत मास पद्म मुन्नी रम्य तर सभ्य करांगुली भी ही। के ऐसे जब वचन सुने सहतास्मित मास्पो श्री श्याम सुंदर को गुदगुदी तो हो रही है हंसी तो आ रही है परंतु जानबूझकर के अपनी हंसी को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं पेत स्मित अपनी जो मिसमित माने मुस्कान उसको रोक करके आस्य पद्म मुन्नी आपने नीचे झुके हुए अपने मुक्कमल को थोड़ा ऊंचा किया और रम्य तब्य सभ्य कर भी परम सुंदर रम्य अपनी बाई उंगली से अपना जो घूंघट है उस घूंघट के छोर को पकड़ करके जरा सा और नीचे किया है घूंघट को नीचा कर दिया है तो सभी करी बाएं जो अंगलिया उंगलियों अंगुष्ठ इनको तर्जनी अंगुष्ठ को पकड़ करके अपना जो घूंघट है उस घूंघट को थोड़ा सा नीचा कर दिया है उस सारे किंचित अलकान अवगुंठन और अपने दाहिने हाथ को ही अपने घूंघट के अंदर डाल करके जो अलक कपोल के ऊपर बिथुर कर झुक कर झूम करके आ रहे थे उन अलकों को अपने काम के ऊपर भीता चाहते हुए घूंघट को नीचे खींचते हुए बिराजमान बलिहारी जब कैसे संदर्श हुआ बाएँ हाथ से घूट के छोर को पकड़ा हुआ है दाहिने हाथ से अपनी कन्नी उंगली उनके द्वारा जो अलकावली मुख के ऊपर आ रही थी उनको कान के ऊपर चढ़ा करके फिर श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं और उस सारे किंचित अलका अलगान और अवगुंठ नमच कुछ घूंघट को ऊंचा करके अलकों को ऊंचा चढ़ा करके व्यंजतरम पहले की अपेक्षा घूंघट को और नीचा करते हुए विराजमान हो गए उदन चतेधा और फिर घूंघट नीचा करके फिर कुछ मुख को उठाते हुए श्री श्याम सुंदर बोले श्री किशोरी जी को उत्तर देते हुए कह रहे हैं बलिहारी अब स्वर जो है वो स्वर भी बिल्कुल पुरुष का नहीं रहा स्वर भी बिल्कुल श्री किशोरी नव किशोरी का परम मीठा जो स्वर है उस स्वर को कंठ में कंठ स्वर भी बिल्कुल प्रिया का हो गया है आ, किसी कामनी का जो स्वर है उन स्वरों को ही धारण करके श्री श्यामचंदर कह रहे हैं किंचित जगा रमणी रमणीय कंठ आह अपूर्व रमणीय कंठ श्री श्यामचंदर का है वो देवंग तो कोई पहचान नहीं सकता है कि ये कोई गड़बड़ है शाम सुंदर वेश बदल करके आए हैं ये नहीं है कंठ स्वर भी कहीं पूरा बदल गया जन कहाँ से वो जो ग्लैंड्स हैं वे ग्लैंड आ गए इनमें तो डॉक्टर साहब जानते पिटिटरी ग्लैंड्स है कौन से होते हैं वो जिनके कारण नारी जो है उनका जो कंठ है वो बहुत मीठा होता है पुरुष के कंठ में और नारी के कंठ में कहीं कोई अंतर होता है के कारण ही तो वो जो है वो जो नारी के कंठ की मधुरता कोमलता वो भी इनमें स्वाभाविक रूप में ही आ गई है ये जो शक्ति है वो चिन्मय शक्ति अपूर्व रूप से विराजमान है तो किंचित जगाद रमणी रमणीय कंठ रमणियों का जो रमणीय कंठ है उस कंठ को धारण करके श्री श्यामचंदर कह रहे हैं सौस्वर्य रचयन बदनम यदेश श्री श्यामर के कंठ में जो अपूर्व सौस्वर्य विराजमान है उस सौस्वर्य का सूर्य की सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए जिनके श्री अंग में अपूर्व सौंदर्य जिनके कंठ में अपूर्व सौस्वर्य जिनके श्री श्रीअंग में अपूर्व सौगंध अपूर्व रूप से विराजमान ऐसे स्पर्श में अपूर्व सौकुमार्य परिपूर्ण रूप से विराजमान तो ये सारे गुण जो है वह विराजमान शब्द स्पर्श रूप रसगंध सबकी जो अपूर्व मधुरमा है वो अपूर्व मधुरमा उनमें उन रूप में ही विराजमान वचनम यदेशो उस समय मधुर वचन श्री श्याम ने कहे सा य चकोर ललने व चिरायो आज भी श्री शाम सुंदर के उन मधुर वचनों को आज चकोर के समान पान करती हुई विराजमान है जैसे चंदा चकोर की अपूर्व प्रीति चकोर चंद्रमा से कभी भी अलग नहीं होता चंद्रमा उदय हुआ है पूर्व दिशा में बोल निरंतर निरंतर चंद्रमा की ओर देख रहा है अब चंद्रमा यदि पूरी रात्रि में यात्रा करके पश्चिम दिशा में पहुंच गया तो चकोर की प्रवृत्ति वर्णन किया है कि वो अपना आसन नहीं बदलेगा गर्दन को झुकाते झुकाते ही पीछे मुड़कर के देखेगा भले उसकी गर्दन टूट जाए परंतु पूरा का पूरा जो घुमा करके 360 डिग्री घुमा करके उसकी जो अपूर्व शोभा वो अपूर्व शोभा वहां पर विराजमान है किंचित जगाद रमणी रमणीय कंठ सौ अपूर्व सौसर सौसर्य जो है उनको प्रकट करते हुए ही वर्णन यशेष तो आज सात चकोर ललने व पप आज चकोर ललना की तरह से चंद्रमा का जैसे माधुर्य पान किया जाए इस प्रकार श्री श्याम सुंदर पान करते हुए विराजमान हैं किंचित चमत्ति मवाप ससाल पाली और उस समय जितने भी सखियों का समूह है उसको अपूर्व चमत्कार की प्राप्ति हुई रससात चमत्कार कल के प्रसंग में कराए थे कि रस का जो सार है, है। वह चमत्कारी हृदय में सोया हुआ जो स्थाई भाव है वही विभाव सामग्री का दर्शन करके अनुभाव के द्वारा अभिव्यक्त होकर के संचारी भावों के द्वारा पोषित होकर के वहीं जब परम आस्वादनी बनता है तो उसमें अपूर्व चमत्कार उत्पन्न हो जाता है उस चमत्कार की स्थिति का नाम यह है रसानुभूति रसानुभूति को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो सा आल पाली उस समय केवल प्रिया ही प्रसन्न नहीं हुई जितनी भी सखीगण हैं वे भी अपूर्व रूप से प्रसन्न हो रही हैं श्री किशोरी जो श्रवण कर रही है श्याम सुंदर अब अपना परिचय देने लगे श्याम सुंदर आए हुए हैं रथांगी के वेश में एक देवांगना के वेश में नादी का वेश धारण करके और अपना परिचय दे रहे हैं कि देव्यस्म नाक बसती मैं देवी हूं देवी का अर्थ होता है जो दान करे दीपित हो जो दूसरे के हृदय में भी प्रीति को आगे बढ़ाए यास्क मुनि ने नृत्य में पूछा देव अकस्मात दाना दीपनाथ जो स्वयं दान करे माने दूसरे के हृदय में दिव्यता को उत्पन्न करे और स्वयं भी जो दीप चमकती हो ये तीन गुण जिसमें हो स्वयं भी चमकने वाला हो दूसरे को भी चमका दे और उसकी अभिलाषाओं को जो पूरा करे उसका नाम है देव तो आई श्री श्याम इन्हीं तीनों गुणों को जैसे प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि देव देवी नाक बसती मैं देवी हूं और मैं रहती कहां हूं बोले नाक बसती स्वर्ग में रहती हूं श्लेष में अपने आप बात सरस्वती जी जिह्वा के ऊपर विराजमान होकर के सेवा करती हुई अपने आप प्रकट करती हैं नाक का अर्थ क्या होगा सिद्धांत में श्रीमद गोलोक जो विराजमान स्थिति है वहां पर मैं रहती हूं श्याम सुंदर कहा रहें हैं बोले श्रीमद वृंदावन गोलोक में मैं निवास करती हूं मैं देवी हूं मैंने परम चमत्कार से युक्त होकर के विराजमान हूं देव्यस्तमी मैं देवी हूं स्वर्ग में रहती हूं सदांत में श्री गोलोक में रहती हूं देव्यस्म नाक वसती शूर ये तो स्वाम आगम जब तू स्वर्ग में रहती थी तो पृथ्वी के ऊपर क्यों आई श्री भुष्मानंद ने पूछा तो उत्तर दे रही है कि जिसके कारण मैं यहां पर आई हूं सुनो सुब ने विधुरी कृतात्मा आज मैं अत्यंत अत्यंत यहां आकर के व्याकुल हो गई थी वहां पर व्याकुल हो गई थी इसलिए यहां पर मैं आई हूँ विधुरी कृतात्मा दुखी होकर के स्वर्ग से मैं यहां पर आई कुत्राप में विविध शाहस्त्र विवक्ष तेर थे बोले अरे तुझे काय का दुख है बता तो सही तेरे हृदय में तू जो कह रही है कि मैं व्याकुल होकर के पृथ्वी पर आई हूं तुझे दुख काय का है श्री श्यामचंदर कह रहे हैं बोले हां दुख है मेरे हृदय में एक प्रश्न बड़ा बार बार उठता है एक जानकारी की इच्छा मेरे हृदय में निरंतर निरंतर उत्पन्न होती है बहुत दिन से एक प्रश्न मन में घुमेड़ खा रहा है दो प्रश्न हैं वे बड़े घुमेड़ खा रहे हैं तो कुत्राप में मैं विभिन्शाह मेरे हृदय में कुछ जिज्ञासा है विभिक्ष थे जिसको मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं संपाद पर उत मेरी इस शंका को हे श्री राधी आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा पूरा करने में मेरी इस इच्छा को आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इसका उत्तर दे सकने में समर्थ नहीं है तुम ही इस मेरी इच्छा को मेरे हृदय में जो शंका उत्पन्न रही है इस शंका को का समाधान करने में तुम ही एकमात्र समर्थ होगी तदृते तो कुत तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा जगत में है ही नहीं जो इस शंका का समाधान कर दे वाद्यधा तम अन यदेश देवी तस्मा भी इथ मधुन वही परिचेषता श्री किशोरी जी तुरंत कहने लगी बोले अभी सखी नहीं तूने ये जो कहा कि मैं देवी हूं नाक या स्वर्ग में रहती हूं ये बात तूने बिल्कुल सत्य कही इस बात को मुझे बिल्कुल तेरी शकल देखकर करके ही विश्वास हो गया कि तू कोई देवी है और लो मैं जो सोच रही थी वही बात तू कह दी कि मैं देवी हूं नई बात व्यस्तम अन्तम तू झूठ नहीं कहा है मैं तेरी बात पर विश्वास कर रही हूं तो देवी ही है ही, ही परिचेष्टा इस बात को जब तेरी शकल देखी, तेरी देखी प्रथम दृष्टि में ही, मैं ये पहचान गई कि तू कोई देवी है तू कोई सामान्य नारी नहीं हो सकती है मैं इस बात को पहचान गई हूं पहचान गई हूं यद मान शीशु कतमस्तभव सदीक्षा मनुष्यों में ऐसा आकर्षण और कहा हो सकता है यह तो किसी देवी में ही हो सकता है तेरे समान कोई मानुषी तो हो ही नहीं सकती है तो यद मानुषी शुकतम से भवीक्षा मनुष्यों में कोई भी तेरे समान तो हो ही नहीं सकती है कांतिया अनुपमा तव इवेक्ष से तम तू इस अनुपमया जिसकी उपमा नहीं है ऐसी कान्ति के द्वारा हमारे सामने दिख रही है तो कांतिया ये जो अन्या कह के, जैसे अंगुली निर्देश कहती हुई कह रही है कि तेरी ये जो ऊपर ऊपर के उपर से नीचे तक की ये जो शोभा है ये शोभा भला कहीं किसी मानुषी में हो सकती है क्या किसी मानवी में ये शोभा तो कभी आ ही नहीं सकती है तो कांतिया अनया अनुपमाया ये कांति भी अनुपम है ऐसी अनुपम कांति कहीं दूसरी जगह प्राप्त हो ही नहीं सकती है ऐसे अनुपम कांति और कहा मिलेगी तुम तुम इव तेरी तुलना किससे करूं मैं तो यह कहूंगा कहूंगी कि तेरे शरीर की तू ही है तुम इव से तुम तेरे समान तू ही दिख रही है एक अलंकार होता है उसका नाम है अनं अनवय अलंकार वहां होता है जहां पर उस वस्तु की तुलना कहीं दूसरी जगह न मिले तो उस वस्तु की तुलना उसी से दी जाए राम से राम सिया से सिया राम रावण यो युद्धन, राम रावण यो रेव राम रावण का जो युद्ध है वो राम रावण जैसा ही तो इस अलंकार को कहते हैं अनन्वय अलंकार यहां पर जब कोई दूसरी तुलना नहीं है और शीशाम सुंदर उनके समान तो कोई हो ही कैसे सकता है तो किशोरी जो अपने आप एक सत्य वचन श्री किशोरी जो के मुख से अपने आप निकलते हैं बोले कि तेरे समान तो केवल तू ही है, इक्षसे तेरे समान तू ही दिखती है संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है और बात भी सही है सिद्धांत तो भी बिल्कुल श्री प्रिया जी कह रही है लीला में ये चमत्कार जो है वो तो चमत्कार ये है श्याम सुंदर कोई बात कह रहे हैं लीला में कि मैं स्वर्ग में रहने वाली हूं अब स्वर्ग का अर्थ क्या होगा ये प्राकृत वाला स्वर्ग नहीं इंद्र वाला स्वर्ग नहीं स्वर्ग का अर्थ होगा सिद्धांत में शीघोलोक मैं देवी हूं अप्राकृत देवी वाला अर्थ नहीं होगा अपने आप अर्थ होगा देवी का कि परम परम दीप्यमान होकर के जो विराजमान है दान करने वाला होकर के जो विराजमान है उसका स्थान पर मैं रहने वाली हूं तो तेरे समान तू ही है श्याम सुंदर के समान कोई दूसरा नहीं है वे श्याम सुंदर असमोर्धर माधुर्य से युक्त हैं जब उनके समान ही नहीं है तो बढ़कर के तो होगा ही कहा इसीलिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है असम उर्व जिनके बराबर भी नहीं है तो बढ़कर के तो होगा ही कहां ऐसा माधुर्य ऐश्वर्य विराजमान है अलंकार का प्रयोग था आगे बनकर के आए हुए हैं उनसे कह रही हैं, तो हम है बोले अरे शरद कालीन कमल के समान मुख वाली अरे कमल मुखी मैंने हाय हाय तुझसे न जाने क्या क्या कह दिया हंसी हंसी में तुझसे इतनी खुल गई तेरे रूप का दर्शन करके इतनी खुल गई कि मैंने सारी औपचारिकताएं समाप्त करके औपचारिकताओं को एक तरफ उनकी पोटली बांध करके पटक करके अमौपचारिक होकर के तेरे साथ में खुल कर के बात की और तुझसे परहास भी करने लगी कि आ कहीं तेरे पति तुझसे रूठ तो नहीं गए कि तेरी सौतन ने तुझसे कोई टेढ़े वचन तो नहीं कह दिए गुरजनों ने कहीं टेढ़े वचन तो नहीं कह दिए तुझसे अरे तेरे शरीर में कोई पीड़ा तो नहीं है आ तेरे माथे में तो कोई शून नहीं है मेरे पास में आमय शासन तेल है, वो लगा हैगा क्या क्या कहने लगी तो मैंने इतने खुल करके तुझसे जो बात की वो उचित नहीं था यह तो अहम सरल थी बितरकम अरे मैं अरे बेना तू बुरा मानना मैंने सरल बुद्धि होकर के माने व्यर्थ का वितर्क तुझसे तेरे ऊपर किया और अनेक अनेक कल्पनाएं करके न जाने क्या क्या कहती रही तुझसे हंसी करती रही यहां तक कह रही श्याम सुंदर के हासे तेरे वक्षस्थल के ऊपर मालिश करवाऊंगी तू हसे खेले खिलेगी सीतकार करने लगेगी ऐसे ऐसे वचन परिहास के इतना खुल करके नहीं कहना चाहिए था परंतु तत् तो यह तो केवल परिहास मात्र था अरे सखी को कोई बुरा मानते हैं उसको कहीं अपने दिल से लगा मत लेना मैंने तेरे साथ में जो हंसी की उसको कहीं अपने हृदय से लगा मत लेना तो में अपराध है सखे इसमें मेरे अपराध को तू स्वीकार मत करना आज तू शराध हो गई है अब अपराध को हटा दे जय जय <laughs> राधा के पास में आ गई है सराध होकर विराजमान है इसलिए अपराध की भावना को अब दूर कर दे दूर, दूर कर दे तो अतो में अपराध अब तू अपराध होकर के मत रहे बल्कि शराधा होकर के ही मेरे पास में रह राधिका के पास में ही तू रहे तुम स्ने तो दिया आज तुम स्नेही अभी सखे मुझसे तू प्रीति कर ले मुझसे तू प्रीति कर ले बल आ रही है कह रही है कहीं तुष्टी कह नहीं सकती है ये वस्तु तो शक्ति कहलवा रही है श्री प्रिया जी से ये जो बात कहलवा रही है ये वस्तु तो शक्ति कहला रही है श्याम सुंदर के अतिरिक्त श्री ब्रष्वानंदनी की नकुंजेश्वरी की कहीं दूसरी जगह प्रीति हो ही नहीं सकती है और आज प्रिया के मुख से ये जो बचन निकले हैं वस्तु तो शक्ति कहाँ जाएगी अग्नि को कितना भी छिपा करके रखो अग्नि अपने प्रभाव को जैसे प्रकट कर ही देगी ऐसे ही श्याम सुंदर भले देवांगना का वेश धारण करके आए हों परंतु श्री श्याम सुंदर का जो सर्वाकर्षक रूप है वह सर्वाकर्षक रूप तो कहीं न कहीं प्रकट हो जाएगा और श्री प्रिया की सहजी जो प्रीति है श्याम सुंदर के प्रति वो कहलवा रही है कि तुम स्नेई अरी सखी मैं जान गई जान गई तू मुझसे प्रीति करती है यज्ञ भवम तो दिया अरी सखी हथ हाँ पकड़ करके कह रही है श्याम सुंदर की अरी सखी आज मैं तेरी हो गई तेरी बोलो लाल की जय प्रिया ने शाम के हाथ को पकड़ लिया और कह रही है यदि तो दिया हाथ। बोले अरी सके आज से मैं तो तेरी ही हो गई हूं सुहावक्ति अलंकार और उसकी परम मधुर स्वरूप जहां स्वाभाविक अलंकार की सार्थकता है वो यहां पर ही प्रकट हो रही है सहरी जो प्रीति लीला करने के लिए एकं ज्योति रघु द्वेधा राधा माधव संग एक ज्योति ही दो रूपों में विराजमान और वो सहज रूप में यहां पर प्रकट हो रही है श्री रसायंगी बेशधारी श्री श्यामसुंद उस समय उत्तर दे रहे हैं किम संकुच्सी बोले हे श्री राधिके क्यों मुझे संकुचित कर रही हो मैं तो आपकी दासी हूं और आप कह रही हो मैं तेरी हो गई ऐसा क्यों कह रही हो किम संकुचस्यसी मुझे क्यों संकुचित कर रही हो सखी त्व अभूहु त्विया ये कहकर के, के तौम, तौम मेरी हो गई हो। तो दिया जे देवी जनों पे हम इतिक प्रति ही सच तो ये है कि ही। अब तुम इस बात पर विश्वास करो कि मैं तो दिया देवी जनों की यद्यप मैं हूं देवी परंतु देवी होते हुए भी मैं तुम्हारी बिलोंगिंग्स हो गई मैं तुम्हारी संपत्ति हो करके विराजमान हूं मैं तुम्हारी हो गई हूं तुम मेरी नहीं हो बल्कि मैं तुम्हारी हो गई हूं यही तुम करके माना तो देवी जनोप्य हम अभू मैं यद्यप देवी हूं परंतु तो अभू तहम तो अभूव मैं तुम्हारी ही हो करके विराजमान हो गई हूं ऐसा ही तुम करके माना इत प्रति ऐसा तुम जानो तत्प्रेम तो रूप गुण सिंधु गुणानुभूत दास भवामी अहम अपी ते सदा भी मुझे तो आज तुम्हारा दर्शन करके ये अनुभव हो रहा है सदा भी मनने में तो ऐसा ही मानती हूं सदा सदा ऐसा ही मानती हूं जब से तुमको देखा है तब से ऐसा ही मानती हूं किणांग तो भूते दासी भवानी कि कल में तुम्हारे रूप तुम्हारे गुण जिनकी तुम समुद्र होकर के विराजमान हो उनकी एक कण यदि मुझे मिल जाए तो एक कण प्राप्त करने के लिए भी हिश्री के मैं तुम्हारी दासी होने के लिए तैयार हूं अब मैं तो तुम्हारी दासी हो गई समुद्र पाना तो बड़ी दूर की बात है मैं तो तुम्हारे एक कण को प्राप्त करने के लिए दासी भवानी मैं तुम्हारी दासी कब होंगी ये प्रार्थना कर रहे हैं दासी भवानी लोट लकार का प्रयोग है दासी भवानी प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मैं तुम्हारी दासी होकर के विराजमान होंगी यह अद्भुत अद्भुत वस्तु है तो तत्पेम रूप गुण सिंधु कणांग भूते राधे के आप रूप की सिंधु होकर के विराजमान श्री राधस नी में अष्ट सिंधु उनका वर्णन किया गया वे अष्ट सिंधु स्वरूप आप ही होकर के विराजमान हो तो वो रूप सिंधु गुण सिंधु कृपा सिंधु आठ जो सिंधु हैं उन आठ सिंधुओं का वर्णन करें तो तुम तो रूप गुण इनकी सिंधु होकर के विराजमान और मैं उसकी एक कण को भी यदि प्राप्त कर लू तो कण को प्राप्त करने के लिए भी मैं तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूं इति सदा भी मन ले ऐसी मेरी सर्वदा सर्वदा अभिलाषा है यह मेरी इच्छा है यद में हम तदव तो तदवेहिषाद बिल्कुल ये जो वचन है जैसे कहीं हृदय के अंतस से कहीं गहराई से कैसे स्वाभाविक रूप में श्री श्याम सुंदर के निकल रहे हैं वो पूरी गहराई के साथ में जो वचन है वे कहीं हृदय का जो भाव वो कहीं शब्दों के रूप में स्वतः परिवर्तित हो करके स्वाभाविक रूप से निकल रहा है कि हे श्री स्वामी आप तो रूप की गुण की प्रेम की सिंधु हैं और उसका एक कण भी यदि प्राप्त हो जाए तो उस कण को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी दासी बनने के लिए सर्वदा सर्वदा तैयार हूं ऐसा सदा भी मनने ऐसी मेरी सदा सदा अभिलाषा उस अभिलाषा को मैं चाहता हूँ कोई पहलवान सब जगह खंभ ठोकता हुआ डोलता था कि ये यथाम में हम सब जगह चुनौती दे अब कभी कभी को सवा से मिल जाते हैं कोई सवा से श्याम सुंदर को भी मिल गए और कहा बोले अजय आप तो बहुत बड़े पहलवान हैं मीडिया में छाए हुए हैं जहां देखो वहां पर आपका ही नाम है हम तो आपसे क्या कुश्ती वुस्ती लड़ेंगे बस आपके साथ में आपकी कृपा हो जाए तो जरा सा एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं उसको अंदाज करा करके अपने ही रूम में सजा करके हॉल में रखेंगे आप कृपा कर दो वो अभिमानी पहलवान बोला बोले अच्छा कहा है तुम्हारा फोटोग्राफर बुला लो सारी सेटिंग होने के बाद में बोले अच्छा बुलाओ भा जैसे हाथ मिलाया बोले हाँ फोटोगी फोटो पहलवान, पहलवान का हाथ इतनी जोर से दबाया कि उसका तो पहुंचा उतर गया बोला अजी न पारे हम न पारे हम निर्वधि से ये जाम मैं आपके प्रेम का पाग भी पा सकूं ऐसे ही श्री किशोरी के आगे श्याम सुंदर की वो जो ढींग धप्पर थी वो जरा भी नहीं चली सब जगह तो इनकी खूब चल गई कि ये यथाम प्रपद्यन परतु श्री किशोर जी के आगे जरा भी नहीं चली और किशोर जी के आगे कह रहे हैं कि न पारे हम न पारे हम हे श्री स्वामी आपके प्रेम का पाल नहीं पा सकता हूं यहाँ पर तो भी वही भाव धारण कर रहे हैं वो हृदय की निकला हुआ जो भाव है वही जो जो के ऊपर आ रहा है और कह रहे हैं सदा भी मन्य उस अभिलाषा को ही मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो रूप सिंधु गुण सिंधु प्रेम सिंधु उसकी एक बोध भी यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं कृतकृत हो जाऊं बुलता हरी बोल उस प्रेम का आश्वर्ण प्राप्त करने के लिए ही श्री श्याम राधा सुबित होकर के आप प्रकट होते हैं श्यामसुंदर कह रहे हैं आगे कि यद में हम तदब देह यथो विषाद बुलहेश्वर के मैं जो आपसे कहना चाहता हूं उसको तुम समझो यद बच्ची जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं तब अवधे उसको आप ध्यान से सुनिए तो विषाद आप जो बार बार पूछ रही थी कि अली सखी तेरे हृदय में काय की पीड़ा है मेरा जो विषाद है वो दुर्वार एवं वो हाय उसको दूर करना उसकी चिकित्सा करना अत्यंत अत्यंत कठिन ही है तम अपशय में के हृदय में यह संशय रूपी कांटा ऐसा लगा हुआ है कि बाहर बार सकता है इसको किसी तरह से आप दूर कर दो मेरे हृदय में बड़ी शंका है इस शंक संदेह को दूर कर दो बोल क्या बोल नैवा धुनाप विर्राम डराप हृदभ यद्यक तुम इतनी प्रीति कर रही हो परंतु प्रीति करने पर भी मेरे हृदय का वो कांटा अभी भी निकला नहीं है नहीं वह आज भी विराम को प्राप्त नहीं हुआ है दराप दराब हृदभु दराप मैंने तनिक भी तनिक भी मेरे हृदय की अभी वो पीड़ा दूर नहीं हुई है हृदभ तापह मेरे हृदय में उसके कारण जो ताप हो रहा है तो त्वीय लपना अमृत सेक तोपी यद्य तुमने आलाप रूपी मेरे साथ में वार्तालाप करते हुए मुझे अमृत का सेक किया है परंतु तो अमृत का सेक करने पर भी मेरे हृदय का वो ताप अभी दूर नहीं हुआ है तो आपका जो लपन अमृत आपका जो लपन माने वार्ताला वो बार रूपी अमृत का यद्यप आपने मेरे ऊपर का लेप किया है, है परंतु तो अमृत के लेप से अभी वो कांटा निकला नहीं है ऊपर से से लेप करने नहीं निकलेगा, जब तक कांटे का को नहीं निकाला जाएगा ऊपर से लेप कितना भी किया जाए कांटा निकलना पहले आवश्यक है फिर दर्द दूर होगा कांटा नहीं निकला है ऊपर से लेप किया जाएगा तो दर्द तो बना ही रहेगा इसलिए मेरे हृदय में जो संशय रूपी कांटा है जो ताप दे रहा है उसको अमृत का लेप करने से भी वह दूर नहीं हुआ है दूर नहीं हुआ है इसको अमृता लपन ए, लपन अमृत सेक तोपी, लपन और सेक इन दोनों को करने से वो कांटा दूर नहीं होगा केवल मलहम लगाने से या सेकने मात्र से वो कांटा दूर नहीं होगा उस कांटे को दूर करना बहुत जरूरी है कांटा दूर करने के लिए कांटा पहले निकालना चाहिए केवल मलहम लगाने से काम नहीं चलेगा केवल सेक करने से काम नहीं चलेगा कांटा निकलना चाहिए कांटा निकलेगा तो आगे फिर पीड़ा बंद हो जाएगी बोले अरे सखी बता क्या बात है बात है बोले वृंदावन ध्वनित बोले सुन मैं अपने हृदय को तुम्हारे सामने कह रही हूं वृंदावन ध्वनित यह सख कृष्ण वेणु हूं तक विक्रमा सुरपुरे पूर्वलत्व में थी बोले श्री श्यामकुंदर त्रिभंग ललित होकर के वेणुनाथ करते हैं कृष्णम निरीक्ष बनतोत्सव रूपशीलो आश्रित तकित वेणु विचित्र गीतम दिव्यो विमान गो स्मुन्न सारा वृश्युरा उसी भाव को वेणु गीत के इसी श्लोक के भाव को यहां पर प्रस्तुत कर रही हैं कि कृष्णम निरीक्ष जो परम परम आकर्षक हो करके विराजमान उनका कृष्ण निरीक्ष बनतोत्सव रूपशील जिनका रूप और शील वनताओं के लिए वंता कहते हैं अनुरागवती नारी उसका नाम है वंता अनुरागवती जो नारी है उनके लिए जिनका रूप शील उत्सव रूप होकर के विराजमान कृष्ण निरीक्ष बंतोत्सव रूपशील आश्रित तत्कोणित तो वेणु विचित्र गीतम श्याम सुंदर जो वेणु रहे हैं सारे सखा कह रहे हैं बोले कन्हिया तुम्हें तो बेड़ू भैया बोले हा आवे बोल भैया नेक्स्ट सुनइो तो सही बेड़ू आप बोले अभी सुनाऊं पंत भैया बेड़ू भैयाो कहां पे शुरू करूं अब वहां पर कोई हारमोनियम तो है नहीं कि पहला काला या उसके नीचे वाला जो स्वर है वो दिया जाए श्री शाम सुंदर वेणु बजाने के लिए स्वर ढूंढ रहे हैं कि कौन से श्रुति को आधार बना करके गायन किया जाए इतने में ही कोई भोरा गुनगुन -गुन करते हुए वहाँ पर उपस्थित हो जाता है और जो भोरा उपस्थित हुआ श्री श्याम सुंदर बोले बोले भैया मिल गया स्वर उस भोरे के स्वर को ही आप आधार बनाकर के उस श्रुति को ही और आपने जो वेणुनाथ करना प्रारंभ किया श्याम सुंदर जो गायन कर रहे हैं अद्भुत रूप से वेणुनाथ को सुनकर के आकाश में जो देवियां थी वे देवियां अद्भुत स्वर को सुनकर के आश्चर्यचकित हो गई बोले आहा ये कौन सा राग है ये तो पता लग रहा है कि ये राग बिलावल ठाट का राग है कि ये मालकोष ठाट का राग है परंतु तो उस राग में तो ये स्वर तीव्र निषिद्ध है परंतु यहाँ पर तो तीव्र स्वर का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया ये कौन सा स्वर है अब जिसके काम में संगीत बसा हो वो जैसे चलते चलते रुक जाता है ऐसी भी देवांगनागण आकाश में जा रही थी परंतु तो जाते जाते रुक जाती हैं अपने विमान को रोक लेती हैं ध्यान लगा करके सुनती हैं बोले थारता तो लग रहा है परंतु तो राग अभी भी पता नहीं लग रहा है ये राग कौन सा है मनी मन में लज्जित हो जाती हैं हाय धूर पड़ी हम तो समझती थी कि हम तो बहुत बड़ी गायिकाएं हैं परंतु तो हम तो ये भी नहीं पहचान रही हैं कि ये कौन सा राग है अब श्याम सुंदर तो गिने चुने राग तो है नहीं जितने भी अन्य गवैया हैं उनके पास में तो दो राग गिने हुए होते हैं उनमें उनकी मास्टरी होती है जहाँ जाते हैं वहाँ पर कोई राग उनका पेटेंट राग होता है उसको गाते हैं और तो यहाँ पर तो नित्य नए नए राग श्याम सुंदर गाय वे वहीं की वहीं अपने पतियों की गोदी में ही मूर्छित हो जाती हैं श्री ब्रज गोपिकागढ़ कह रही हैं बोले आहा ये देवांगना बड़ी धन्य हैं जो श्याम सुंदर का वेणुनाथ सुनकर के मूर्छित भी हो रही हैं पति की गोदी में ही मूर्छित हो रही हैं परंतु तो, हाय आहा बड़ी भाग्यशाली हैं जो इनके पति इनके साथ में ईर्षा नहीं कर रही है हम तो कृष्ण नाम भी पति मंद्य गोपों के आगे नहीं ले सकती है और ये तो पति की गोदी में ही मूर्चित होकर विराजमान है फिर भी पति की ईर्शा नहीं मिल रही है धन्य है धन जब स्वर सुना तो स्वर को सुनकर के फिर यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि आह जहां संगीत इतना सुंदर है उसको बजाने वाला कितना सुंदर होगा सो आई वेणु को सुनकर के जो वेणु भी कहे उसके दर्शन करने की भी अभिलाषा इन में हो जाती है और वे अपने विमान को नीचे उतार करके श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो कृष्णम निरीक्ष तब पता लगता है कि ओहो, केवल रागी सुंदर नहीं था राग को गाने वाला भी बड़ा सुंदर था सामान्यता होता है ये कि कला और कलाकार इन दोनों में बहुत बड़ी खाई होती है कला होती है बड़ी सुंदर कलाकार का दर्शन करो तो वो बड़ा आड़ा पेड़ा होता है यहां पर कला भी बड़ी सुंदर और कलाकार भी उससे भी कहीं अधिक सुंदर होकर के बिराजमान ऐसी दोनों जो अपूर्वता वो अद्भुत होकर के विराजमान जहां कला के द्वारा कलाकार और कलाकार के द्वारा कला, कला, कला सहज में नपती हुई विराजमान हो दूध को नापने में पात्र भी नप जाता है या पात्र से दूध नपता है कहा जा सकता है कौन किससे नप रहा है कभी नपे हुए दूध से पात्र कभी जो पात्र है उसके द्वारा दूध को नापा जाए तो यहां पर वही हुई कि वृंदावन ए ध्वनि यश सखी कृष्ण वेणु हे सखी राधिके श्री श्याम सुंदर ने जब वृंदावन में अपूर्व से अपने वेणु को ध्वनित किया तब विक्रम सुरपुर पूर्वलत्व मिलती श्याम सुंदर का वो संगीत का विक्रम देवलोक में भी अपूर् रूप से विक्रम प्राप्त करके विराजमान होता है वे संगीत के जो आचार्य हैं शक्र सर्व परमेश शक्र युगल गीत वहां पर श्री गोपकागढ़ कह रही हैं, शक्र माने इंद्र उसको बड़ा अभिमान कि मैं संगीत का बड़ा सुंदर जानकार हूं शर्व शिवजी उनको बड़ा अभिमान कि साहब सारे स्वर मेरे से ही निकले हैं परमेश मैंने जहां उपवेदों की रचना की उन उपवेदों की रचना में मैंने संगीत शास्त्र को भी प्रकट किया पर श्री श्याम सुंदर के वेणुनाथ को श्रवण करके शक्त शर्व परमेश ये सब के साथ फीके पड़े हैं और श्री श्याम सुंदर का वो विक्रम शक्र सर्व इनके ऊपर भी प्रवल होकर के विराजमान हो तद विक्रम सुरपुर प्रबलत्व उनका विक्रम स्वर्ग में भी प्रबलत्व को प्राप्त करके विराजमान होता है साध्वी तपते मन सघना यतो भूत साध्वियों का जो मन साधवी तति तति मनी पंक्ति साधुओं की पतिप्रताओं की जो पंक्ति है उनका मन भी उस समय सघर्ण लज्जा से युक्त तो हो जाए वे भी लजाने लग जाती हैं कि धूल पड़ी हमारे पार्थिवृत्ति के ऊपर कंठोपक कंठ मिल, आ, मिलने स्मरणे पत्त्यु वे पति के साथ में उस समय कंठोपक परम्ध होकर के युगनद्ध होकर के विराजमान हैं परंतु युगनद्ध होने पर भी प्राप्त किए हुए होने पर भी आज वे सघम उस वेणुनाथ को श्रवण करके वे देवांगना वही के भाई पति की गोदी में ही मूर्छित होकर के गिर जाती हैं ऐसे वेणुनाथ को मैंने सुना श्याम श्र कह रहे हैं कि श्यामचंद्र का जो बेणनाद है वो देवांगना बनी हुई श्यामचंदर कह रहे हैं कि श्यामचंद्र का वेणुनाद उस समय वहां पहुंचा और उसको मैंने सुना। सृष्टै व मुंशत स्वराहा सबत का मात्म कांताम ध्रुतम ज्वलत अला निभागे यश उन देवांगनाओं का शरीर उस समय ऐसा प्रेम के ताप से तपता होता है कि जिन पतिगणों ने अपनी अपनी प्रियाओं को अपनी भुजपाश में बांध रखा था पति, पत्नियों के उस तपे हुए अंग का दर्शन करके वे घबरा जाते हैं और उनके ताप को सहनी कर पाते हैं वे पत्नियों का त्याग कर देती हैं कर देते हैं तो सृष्टि में मुंचती आश्लेष का त्याग कर देते हैं सुरा समित मातमन वे देवता मन में विचार करते हैं बोले अहो हमारी ये प्रिया अभी तक तो बड़ी शीतल प्रतीत हो रही थी शीत सुखोष्ठ सर्वांगी ग्रीष्मेच सुखशीतला भर्त भक्ता विराजमान तो थी का लक्षण शास्त्र में किया गया है कि जो शीत काल में उष्ण स्वरूप उष्ण काल में शीत स्वरूप धारण करके पति परायण होकर के विराजमान हो उसका नाम वरवर्णनी परंतु तो ये वर्वर्णनी गण गर, भी आज इतनी उष्ण कैसे हो रही है इनमें इतना ताप कैसे हो रहा है तो सबित मन में वितर्क कर रहे हैं कि वर्णन होने पर भी आत्म कांता द्रुतम अपनी कांताओं को ज्वलत अलात निभागे अष्टिम अलात चक्र की तरह से जो उनकी अन्य अष्टि हैं उनका त्याग कर देते हैं जैसे अग्नि का गोला चार ओर घूम रहा हो सभी ओर से कहीं भी ये नहीं है कि मुंह फेल लो तो फुल ठंडक मिलेगी क्योंकि अग्नि के गोले के बीच में जो पड़ा हुआ है उसको किसी भी दिशा में चला जाए दसों दिशाओं में जैसे उसको ताप लगेगा इसी प्रकार अपनी पत्नियों के अपनी रमणियों के श्री अंग को उष्ण देख करके वे देवतागण अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और अपनी प्रियाओं का त्याग करके विराजमान हो जाते हैं हाला हलम मुरल का निन्द नाम मृतमयत पीत सा तन हाला हम मुरल का निन्न नाम अरे श्याम सुंदर की मुरली उसका जो निनाद अमृत है वह निनाद अमृत नहीं है वह तो हालाहल था वह तो मानो विष था हाय उस पान करने बैठी थी अमृत का पंत निकला विष जिस का वो देवांगना पान कर रही थी समझ रही थी कि ये अमृत है तो अमृत नहीं है तब कथा मृतम न तो अमृतम तब कथा मृतम तप्त जीवनम जीवन कविड़ित कलशाप हम वो तेरा जो बेलनाथ वो कहीं हालाहल होकर के ही विराजमान वो अमृत ही हलाहल हो गया मुरल का मुरा मे विराह उसको जो लीन करे उसका नाम मुरली जो मुराम मे विरह वेदना उसको न्यून करे उसका नाम मुरली सो आज मुरला मुरली के उस नाद को श्रवण करके पान करके सा तनु अतनु महाजल मूर्छता भूत वो देवांगना भी अतनु माने कामदेव के महाज्वर से मूर्छित हो जाती है कामदेव का एक नाम है अनंग जिसका अंग नहीं है जिसका शरीर नहीं है शिवजी ने उसको जला दिया भस्म कर दिया फिर भी वह सबको जलाता हुआ विराजमान इसलिए कामदेव का ही एक नाम है अतंग या अनंग तो वो अनंग के ज्वर से मूर्छित होकर के वे देवांगनगर अपनी पति की गोदी में ही मूर्छित होकर के गिर जाती हैं विरोध भिरुधा, विरोधाभास का अपूर्व सुंदर प्रयोग है कि था तो वो अमृत मुरल का मुरल का निद अमृतम परंतु तो वह हालाहल हो गया जो अमृत था वही हालाहल हो गया ऑक्सीमरम विरोधाभास अलंकार का यह प्रयोग है वो अपूर्व रूप से विराजमान होगा और अस्मत् नहीं जरत्यतक का जगत्य का हे श्री विश्वां नंद ने तुम्हारे सामने क्या वर्णन करूं अस्मतपोरे हमारे उस स्वर्ग में स्वर्ग कौन सा है गो? गोलोक भी है गोलोक को भी ले लेंगे हमारे उस गोलोक में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जिसने अपनी सास नंद से शिक्षा प्राप्त नहीं की फिर भी कृष्ण में आसक्त नहीं हुई तो अस्पतपोरे माने हमारे स्वर्ग में नहीं का भी जरती क्या कोई वृद्धा नहीं है क्या वहां पर भी वृद्धाएं हैं पंत का तर्जन तो का किस वृद्धा ने किस बहू को डाटा नहीं होगा समझाया भी होगा परंतु निकला अपितुल्य धर्मा वहां पर तो सब तुल्य धर्म में है कुएं में भांग घुली हुई है जिसको देखो वो ही कृष्ण बेणुन का श्रवण करके सबके सब, सब बाबरे हो रहे हैं इसलिए मेरे पुर में अर्थात जहां से मैं आ रही हूँ श्री कृष्ण कह रहे हैं जहां से मैं आ रही हूँ उस स्वर्ग में कौन सी ऐसी स्त्री है जो श्यामचंद्र के बेणुनाथ को सुनकर के मोहित नहीं हुई किसको उनकी गुरुजनों ने टोका नहीं होगा और फिर भी टोकने पर भी कौन ने कुल वेद की मर्यादा का त्याग नहीं किया अस्मपुर नहीं काप जरती अतक का तर्जन तो का वहां पर कौन जरती नहीं है किसने किसको नहीं टोका होगा फिर भी नंद निखला अपितुल्य धर्मा क्योंकि वे सबकी सब, सब तुल्य धर्म वाली होकर के ही विराजमान हुई है ये श्यामचंद्र के बेणु माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं काबा हसे अब बताओ तुम ही बताओ काबा हसे हुए कौन किसकी मजाक उड़ाएगी सभी कृष्ण के बेणुनाथ को सुनकर के इस ब्रिज गांव की गोकुल गांव की जितनी भी बनता हैं वे सभी कृष्ण के बेड़नाथ को सुनकर के सभी तो मोहित हैं तो कावा हसे कौन तो किसकी हंसी उड़ाएगी अपरा दूसरे की यदमा सतीत्वं मुरल का निदो विजेष्टो क्योंकि आज सतीत्व का लोप करते हुए ये मुरली निनाद आज जैसा व्यजेष्ठो सबको जीतते हुए विराजमान इस मुरली नाद ने सबको जीत लिया है अतः बता कौन ऐसी है जो किसी दूसरे का हंसी करेगी कभी कोई कह भी कहती भी कहती है बोले अरे सखी गुरुजन आ रहे हैं देख श्याम सुंदर के बेड़ को सुनकर के तुझे तेरे अंचल का भी ध्यान नहीं है न धैर्य धारण कर धैर्य धारण कर उस समय वो नायिका सखी से यही कहती है बोले अरे सखी तू तो कहती है कि चतुर्मुख ब्रह्मा की बात का आदर कर अब तू ही बता ब्रह्मा के तो चार मुख हैं और इस वंशी के आठ मुख हैं अब आठ मुख वाले की बात को माना जाएगा कि चार मुख वाले की बात को माना जाएगा इसलिए शिखर भट्ट गोस्वामी का श्लोक है ये कि सखी तू कह रही है कि अरे ब्रह्मा के आदेश को तो सबको पालना पड़े पालना चाहिए ब्रह्मा आदेश दे रहे हैं वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में कि पातिवृत्ति का पालन कर परंतु ये बंशी चार मुख से नहीं बल्कि बंशी में आठ छेद हैं तो ये आठ छत्रों से ये कह रही है कि पात्रवृत्ति का त्याग कर अब बता चार मुख वाले की बात को मानूं कि आठ मुख वाले की बात को मानू अतः जाता है तो जाने दे मैं तो कृष्ण का दर्शन करूंगी ही करूंगी ऐसे व्याकुल हो रही हैं तो विपला वे मुरल का निन्दो व्यजेष्ठ व्यजेष्ट माने विशेष रूप से जीतते हुए ये मुरली निनाद विराजमान हो रहा है तो कावा हसे अपराध कौन किसी की मजाक उड़ाएगी यदि मां सतीत्व विप्लाव क्योंकि ये सारी गोपिकागण सतीत्व का त्याग करती हुई मुरल का नो वे सतीत्व का त्याग कर रही हैं और मुरली के नाद ने इनको व्यजेष्टो मन जीत लिया है एवं यदि प्रभु प्रतिभानंद ने ऐसा एक दिन हुआ हो सो बात नहीं है एवं यदि ऐसा नित्य नित्य होता है माने वो एक दिन की बात हो तो कोई सहन कर ले नित्य ऐसा ही हमारे स्वर्ग में विप्लव करती है वो बेणु रुन्धन अन्न कटाहाभित्य मभ्राम वैशी ध्वनि अन्न कटाधित्य का भेदन करके वह शेष को चतुल बनाते हुए सनकारों की समाधि को तोड़ते हुए ब्रह्मा को अस्थिर करते हुए वह श्री संकर्षण उनको भी उदृणित करते हुए वो वेणुनाद सर्वत्र सर्वत्र विचरण करता है तो जब एवं यदि प्रवृत प्रतिभासन सौ जब वो वेणु जब ऐसा प्रतिभासन करने लगी वेणु ध्वनि प्रभाव तुम विभुनांगना और जब उसने विबुध माने देवताओं की अंगनाओं के ऊपर भी जब प्रभाव डालना खूब प्रभाव डाल दिया प्रभाव डालना प्रारंभ ही नहीं किया बल्कि प्रभाव के भीतर ही ले लिया तो प्रभावी तुम विविधांगनाश जब देवियों के ऊपर वो प्रभाव डालती हुई विराजमान हुई तरह एकदा हृदय मरे विचार्य तम हा उस समय मैंने पढ़ा उस समय पर एकदा उस समय मैंने हृदयमय मैं विचारितम अपने हृदय में उस समय विचार किया कि हा कोम कुतः चलते वादय दास्य कोवा कि यह वंशी ये कैसा वंशी निर्णाद है कि जो अपूर्व से कंप को प्रदान करने वाला है महा कंप संपादी सर्वेंद्रीय निकंतन है ये शीत नहीं है बर्फ नहीं है पंत कंप संपादी कंप को उत्पन्न करने वाला है सर्वेंद्रीय निकंतन है जितनी भी इंद्री हैं उन सबों को ये खंडित कर देने वाला है ये कोयम बा मुरली रव है ये कौन सा अद्भुत मुरली रव है तो कोयम ये कौन सा मुरली नाद है कुतश्चरती ये कहा से आ रहा है से कोवा इसको बजाने वाला कौन है कौन है ऐसे मैं विचार करने लगी इत्थम देवा समवतीर भुवी साधु बंसी बटे अवसम हम कति ची ये वेणुनाथ को सुनकर के मेरे हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ साधक सावधान यहां पर रागानुगा भक्ति की पूरी पद्धति का अनुरूपण किया जा रहा है रागानुगा भक्ति की पद्धति का अनुरूपण ही श्रुते कृष्णादि माधुर्य दृष्टि धीरे यदपेक्षते शास्त्रम शास्त्रुक्तिम चल लोभोत्पत्ति लक्षण रागण व भक्ति सर्वदा लोभ से उत्पन्न होती है और लोभ कोई दुर्लभ वस्तु को देख करके लोभ उत्पन्न होता है तो दुर्लभ वस्तु को देख करके जो लोभ उत्पन्न हुआ श्याम के उस बेड़ को सुनकर के साधक के हृदय में ये लोभ उत्पन्न होता है कि आहा श्री ब्रजगोपी जैसे श्याम की सेवा करती हैं ऐसे हाल में सेवा कब करूंगी मैं कब सेवा करूंगा ये यदि लोभ उत्पन्न हो जाए, उस समय शास्त्र क्या कहते हैं युक्ति क्या कहती है समाज क्या कहेगा इसकी परवाह न करना इसका नाम है लोभ उत्पत्ति होना ये उत्पत्ति का लक्षण है श्रुते कृष्णादि माधुरी कृष्ण के माधुरी को सुनकर के दुष्टे और गोपियों में उस महात्मा को देख करके धीर यदपेक्षते पे। बुद्धि जिस समय यह अपेक्षा न करे कि शास्त्रम शास्त्र क्या कह रहे हैं युक्ति क्या कर रही है उसका नाम है लोभ और जब लोभ उत्पन्न होगा तो लोभ उत्पन्न होने पर जो प्रवृत्ति है उसका नाम है रागानुगा महिमा को सुनकर के जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है उसका नाम है वैधि वैधि और रागानुगा में अंतर यही है कि वैधि भक्ति सर्वदा सर्वदा महात्म श्रवण के द्वारा होती है जबकि राग भक्ति वह लोभ के द्वारा उत्पन्न होती है अब यहां पर कहने श्याम सी के वेणुनाथ को सुना मैंने स्वर्ग में और वेणुनाथ को सुनकर के मेरे हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया और लोभ उत्पन्न होकर के तब मैं नीचे आई तो वेणु ध्वनिक प्रभु हाँ तो इथम दिवस समवती वेणुनाथ को सुनकर के मैं तो स्वर्ग में थी देवांगना थी श्याम सुंदर कह रहे हैं देवांगना के वेश में कि मैं स्वर्ग में थी परंतु दिवस समवती मैं स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी पर आई श्याम सुंदर का वेणुनाथ श्रवण करके लोभ उत्पन्न हुआ परंतु लोभ कच्चा है अभी कोई दम नहीं है लोभ में वो लोभ पक्का होगा कब जब तीन शर्त पारी पालन की जाएंगी तब वो लो पक्का होगा वो रंग पक्का होगा कौन कौन सी तीन शर्त बोले सबसे पहले श्री राधिका दास फिर वृंदावन का बास और फिर रसकों का संघ ये तीन वस्तु नहीं है तो लो पूरा नहीं अनाराध्य राधा पदाम भू जुग्म अनाश्रित वृंदाटी तत्प्रधान गंभीर सिंधु बिल्कुल वही पद्धति पद्धति साधन की जो है वो हम लोगों को उपदेश कर रही है लीला लीला चकुर्ती उसका निरूपण कर रही है कि मैंने उस वेणुनाद को सुना श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई कि आहा वेणु मधुर है तो वैणु में कितना मधुर होगा और उस लोह को प्राप्त करके मैंने स्वर का त्याग कर दिया वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण किया रज का आश्रय ग्रहण किया बोलो रज रानी की जय बिना रज रानी का आश्रय ग्रहण किए वो रस की प्राप्ति नहीं होगी रज का आश्रय ग्रहण किया तो इतम देवम दिवह समी स्वर को छोड़कर के पृथ्वी पर मैं आई धुवी हो इस रज को छूते हुए श्री शाम कह रहे हैं इस रज पर मैं आई और वैशी बटे अवसम कतचित्त नी मैंने श्री में वैशी वट पर मैंने निवास किया वी वट पर मैं निवास करती हुई विराजमान ये वैशी वट कौन है बोले यही है रसिक जन वृंदावन के ये वृक्ष इनसे बढ़कर के कोई और रसिक नहीं है हाँ ये ध्यान रखने की बात सबसे बड़े रसिक यदि कोई है तो वृंदावन के रसिक जन है तो बंशीवटे अवसर में मैंने वंशीवट में निवास किया कथचित दिना कुछ दिन तक रसकों का संग किया तब दृष्टो हरे अनुपमा विभिध हो बिलास और उस समय श्री हरि की अनुपम विविध विलास उनका मैंने दर्शन किया शाम के विलास चार अद्भुत जो कहीं दूसरे के नहीं मिलते हैं चार कौन कौन से है श्यामसुद के विलास बोले पहला है लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्यम प्रेम चतुष्टयम् पहले लीला विलास फिर प्रेमी परकर जैसी लीला यहां है वैसी कहीं नहीं कृष्ण के समान लीला कहीं नहीं फिर प्रेमी परकर जैसा यहां है ऐसा और कहीं नहीं लीला प्रेमणा क्रियाधिक्यम फिर वेणुमाधुरी जैसा यहां है तीसरी वस्तु वेणुमाधुरी और चौथी वस्तु रूप माधुरी यह चार चीज कृष्ण की असाधारण है जो किसी दूसरे अवतार में नहीं मिलती तो मैंने दृष्टो हरे अनुपमो विविध हो बिलास श्री शाम के विविध बिलासों का दर्शन किया कांतागण प्रिय सखालय पर पर्यचाई और यहां पर आकर के मैंने कांतागणों के साथ में और श्री श्याम सुंदर के प्रिय सखाओं के साथ में भी परिचायी परचाई पर मैंने परिचय प्राप्त किया ये रसिक जनों का संग साथ के साथ में एक बड़ा सुंदर यह संकेत भी हम साधकों के लिए दिया जा रहा है कि हमारे लिए उपास्य ये रज है वो गोलोक नहीं है क्योंकि इस रज में इस भावन में नित्य पर कर भी विराजमान है और साधक पढ़कर भी विराजमान है जबकि उस गोलोक में केवल नित्य पर कर विराजमान है वहां पर सिद्ध पढ़कर विराजमान है साधक पढ़कर विराजमान नहीं है परंतु इस भूमि पर साधक और सिद्ध दोनों पर कर विराजमान है तो यहां पर मैंने मैं तो थी साधिका परंतु साधिका होकर के भी मैंने पढ़े श्री श्याम के का भी दर्शन किया और उनके प्री सखा सुवल मधुमंगल इनके साथ में भी मैंने परिचय प्राप्त किया मैं स्वर को छोड़े आई और छोड़कर के वृंदावन में आ गई हूँ और वृंदावन में आकर के यहां पर वृंदावन में वास किया श्री किशोरी के परकरों के साथ में मैंने परिचय प्राप्त किया और उन किशोरी के परकर के साथ में परिचय प्राप्त करने पर फिर सत्संग करते हुए विराजमान सत्संग दो एक सत्संग है शिव के वृक्षों के साथ में और दूसरा सत्संग है वो रसिक जनों के साथ में चंद्रशेखर बाबा एक बार बड़े मधुर वचन उन्होंने बोले, बोले बोले यहां पर हम वृंदावन में आए वो किसी सेठ सेठानी या बैंक बैलेंस के भरोसे नहीं आए यहाँ पर आए हैं इन वृंदावन के ये जो वृक्ष है ना ये हमारे यजमान है इनकी शरण में अद्भुत बात यहाँ पर ये ही निरूपण कर रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर अपने अपना परिचय देते हुए किशोरी जी ने परिचय पूछा परिचय देते हुए कह रहे हैं कि यहां पर मैंने वृंदावन की रज का आश्रय ग्रहण किया जब तक रज का आश्रय नहीं होगा तब तक, तक प्रेम उत्पन्न होगा नहीं जितनी भी सृष्टि है वो सब रज की सृष्टि है रज नहीं हो तो एक पत्ती पैदा नहीं हो सकती है तो यदि प्रेम रूपी कल्प वृक्ष को उत्पन्न करना है तो वृंदावन की रज का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा श्री राधा कुंड की रज श्री गोपी चंदन की रज श्री सेवा की रज तुलसी थामे की राज जब तक उनका तिलक धारण नहीं किया जाएगा तब तक प्रीति की प्राप्ति नहीं होगी रज का आश्रय फिर रज के आश्रय के साथ साथ फिर इन वृक्षों का आश्रय ये वृक्ष ही परम रसिक हैं प्रेम के दाता और हम साधकों के लिए ये ही हमारे संरक्षक होकर के विराजमान उनका आश्रय मैंने लिया मैं यहां पर निवास करती हुई विराजमान हुई राधा धर्म मधुराक्षर माध्यम तुम तो से सुरपुरे बन चातुरी भाग श्री किशोरी जी बड़ी चतुर जान रही हैं कि ये जितनी भी भूमिका बनाई जा रही है ये कहीं केंद्रित होकर के मेरे ऊपर ही केंद्रित होने वाली है तो मेरी बढ़ाई नहीं होने लगे इसलिए बात को बदलती हुई श्री किशोरी जी बोली श्री राधा समर्प मधुराक्षरम आहो उस समय प्रयास करते हुए मधुर अक्षर में बीच में ही टोकती हुई श्री राधिका उन देवांगना कृष्ण से बोली तुम गन्य से सुरपुरे वर चातुरी भाग बोले अरे मैं समझ गई समझ गई तेरे शरीर की कोई बावदूक नहीं हो सकती है बोलने में चतुर नहीं हो सकती है तू सुरपुर में वर चातुरी भाग बोलने की चतुराई से युक्त तेरे बराबर कोई बोलने की चतुराई नहीं जानने वाला हो सकता है अन्य पुनर् बलवत्तेन्द्रियव सुमनस तुम पाद पार्थम अन्य पुनर् बलवत्कलता कृपाणी बोले अरी सखी उत्कंठा रूपी अपूर्व कृपाणी के द्वारा तू यद्य अपने मन को काट चुकी है परंतु आश्चर्य की बातें यह है तेरा नाम सुमना है बलिहाली जहां कृपाणी के द्वारा कुल्हाड़ी के द्वारा उत्कंठा एक कुल्हाड़ी हो गई उस उत्कंठा कुल्हारी के द्वारा तूने अपनी सारी अभिलाषाओं को काट दिया मन को काट दिया तो तू तो अमना होनी चाहिए थी परंतु तो अमना नहीं है इस वृंदावन में आकर के उन्मनी नहीं है बल्कि वृंदावन में आकर के सु, तू सुमना कैसे हो गई ये आश्चर्य की बात है बलिहारी ये विरोधावास औरण अपने रूप से यह प्रकट हो रहा है कि कुल्हारी से मन को काट दिया है और फिर भी तू सुम हो के बिरामान है तो, अरे राधिके तू बड़ी नहीं अरे सखी तू बड़ी चतुर होकर के विराजमान है आज कृत्य तू ने अपनी इंद्रियों को उत्कल का कृपाणी बलवान उत्कंठा रूपी कृपाणी माने कोलहड़ी से कृत कृत्वा माने काट दिया है ंत फिर भी सुमनत्वम अपार अपार्थम सुमनत्व, सुमना ने नाम मान माने सत्य ही यह नाम प्राप्त किया है अर्थात मन को काटने पर भी मन का त्याग करने पर भी तू सुमना होकर के विराजमान है यह एक आश्चर्य की बात है जब मन काट दिया तो सुमना नहीं होनी चाहिए थी फिर सुमना कैसे हुई विरोधास अलंकार का प्रयोग हो गया अभी सखी श्री कह रही हैं कि तू जान गई जान गई तू स्वर्गलोक में परम चातुरी से युक्त होकर के विराजमान जो तूने ने उत्कंठारूपी कुल्हाड़ी से अपनी इंद्रियों की वासना रूपी सारी लताओं को काट दिया है पर फिर भी तू सुमना होकर के विराजमान हुई है सुमनत्वम आप सुमनत्व को प्राप्त करके तू आपत सुमन तूने अपार्थ माने यथार्थ में सुमन को प्राप्त किया है मंदभ्रमत मधुर स्मित कांतिधारा धौते विधाये रन छन्द सा आहो राधे परा स्वदृशी न किंभ शक्य लोक परेण पुंसा श्री श्याम उस समय कह रहे हैं अब श्री श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं श्याम सुंदर उत्तर दिया श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन कर रही है कि मंद भ्रमत मधुरस्मित कांत धारा श्री श्याम के अधर के ऊपर मंद मंद भ्रमत माने कांती हुई मधुरस्मित कांत धारा मधुरस्मित रूपी कांत धारा उनके अधर के ऊपर विराजमान हुई उस कांतारा से विधाए अपने माने ओठ। उनको आज मंद मुस्कान रूपी कांतारा से धो करके रदनक्षत के हैं रदन कहते हैं दांत उनको छद माने ढाकने वाले तो ओठो दांतों को ढांकने वाला कौन सा होता है माने ओठ और उन ओठों को श्री श्याम सुंदर ने नहला दिया किससे बोले अपनी मुस्कान रूपी सुंदर जल से अपने ओठों को नहलाते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए तो मधुरस्मित स्मित कांत धारा धौते मुस्कान रूपी मुस्कान की जो चमक उस चमक के द्वारा अपने रत्न छदने ओठों को धोते हुए श्री श्याम कुंदर बोले अर्थात मुस्कते हुए श्री श्याम बोले जिनकी मुस्कान से उनके ओठ अपूर्ण से चमक रहे हैं ऐसी मंद मुस्कान विराजमान जहां स्मित मंदस्मित कलस्मित और हास ये चार हास्य के भेद हैं मंदस्मित उसको कहते हैं स्मित जहां केवल सिक्किियों में विस्तार हो सिक्कि कहते हैं ओठों के छोर उनमें केवल विस्तार हो उसका नाम है स्मित मंदस्मित जहां पर ओठ वे और भी ज्यादा चोड़ जाए उसका नाम है मंदस्मित कलस्मित उसमें उनका नाम जहां पर और और चोड़ जाए और कहीं दांत कहीं चमक जाए उनका नाम है कलस्मित नहीं, आ, मंदस्मित कलस्मित उसका नाम जहां पर के कुछ आवाज भी आए उसका नाम है कलस्मित और जहां कहीं स्वर बाहर प्रकट हो जाए उसका नाम है हास्य तो ओठों को फैलना उसका नाम है स्मित ओठों के फैलने के साथ साथ दांतों का चमकना उसका नाम हुआ मंदस्मित उनके साथ साथ कहीं कल थोड़ी सी स्वर वो भी प्रकट हो खिलखिल खिल जो स्वर है वो प्रकट हो उसका नाम है कलस्मित और जहां पूरी तरह से हा-हा का हा-हा स्वर वो प्रकट हो उसका नाम है हास और उसमें भी अट्टहास उसका नाम जहां हास पाम पचीटने लग जाए वो निंद भी वो अट्टहास तो स्मित हास इनसे युक्त होकर के ये चार परंपर श्रेष्ठ इसके बाद में अट्टहास अतिहास नि होकर के विराजमान हैं उनकी गिनती नहीं है तो यहां पर श्री मंद भ्रमद मधुर स्मित कांत धारा श्री शाम के अधरों से सुंदर कांति धारा जहां पर प्रकट हो रही है धौते विधाय रद उनसे जो ओष्ठ वे मानो धुल्ल हैं ऐसे वे श्री श्यामचंद्र सच आओ उस समय श्री श्यामचंद्र उत्तर देते हुए बोले कि राधे परा स्वदृशी नहीं विद्य किम बोले श्री राधे के आप अपने समान मुझे मत समझो मत समझो मुझे अपने समान मत समझो तो मापी है विलोकितेण पुंसा अरे मुझे क्या कोई परपुरुष कभी देख सकता है क्या मुझे कोई परपुरुष नहीं देख सकता है परपुरुष का तात्पर्य है परम पुरुष श्री के जैसे आप परम पुरुष के द्वारा श्री श्याम सुंदर के द्वारा ऊपर से कहने में परपुरुष कहेंगे परंतु तत्वता परपुरुष का तात्पर्य परम पुरुष ही है जैसे तुम परम पुरुष के द्वारा श्री श्याम सुंदर के द्वारा ही देखी गई हो ऐसे मुझे कोई परपुरुष थोड़ी परम पुरुष थोड़ी देख सकता है अतः श्याम सुंदर श्याम सुंदर को नहीं देख सकते हैं म सुंदर श्याम सुंदर को देखने के लिए राधा भावत सुमलित होंगे तब वे अपने स्वरूप को देख सकेंगे कृष्ण बनकर के कृष्ण का माधुर्य नहीं ले सकते हैं कृष्ण के माधुर्य को नहीं ले सकते हैं तो श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले हे श्री राधे के आप अपने शरीर की मुझे मत समझो तुम्हारा तो माधुर्य ऐसा है कि परम पुरुष पर पुरुष पर पुरुष कहे परम पुरुष कहे एक ही बात है, है? वो परम पुरुष परम पुरुष तुम्हारी ओर तो सही आकर्षित हो जाएगा परंतु मुझे कोई परपुरुष नहीं देख सकता है अर्थात मैं अपने स्वरूप का स्वयं आस्वादन नहीं ले सकता हूं मुझे अपने स्वरूप का आस्वादन लेने के लिए आप यदि कृपा करोगी ये भाव प्रकट हो रहा है कि यदि अपनी दुति और भाव वो भाव द्वित सुमलित करके यदि मुझे विराजमान होगी तो मैं अपने माधुर्य का आस्वादन ले सकूंगा जब तक आप मुझे गौर स्वरूप प्रदान नहीं करोगी तब तक अपने स्वरूप का आस्वादन मैं नहीं ले सकता हूं गौर हरि बोल एक संकेत करते हुए भी विराजमान हुए कह के राधे के मुझे अपने समान मत देखो जो कृष्ण का आस्वादन तुम सहज में कर सको श्री कृष्ण तुम्हारा आस्वादन कर सके यदि तुम ये चाहती हो कि मैं कृष्ण का आस्वादन करूं तो कृपा अपना भाव दीजिए और कृष्ण मेरी ओर देखें तो कृपया अपनी कांति मुझे दीजिए तब आपकी भाव कांति इनसे युक्त होकर के ही श्री कोई परपुरुष कोई परम पुरुष मुझे देख सकता है ऐसे श्लेष में अर्थ गंभीर प्रस्तुत करते हुए श्री शामस ने जिस समय लीला लीला में सारी बात कह दी श्री विश्वानंद ने अपने रस के प्रवाह में बही हुई चली जा रही हैं, वे इस तत्व को नहीं पहरा, आ, इस तत्व तक नहीं पहुंच रही हैं, पर श्री श्याम सुंदर अपने हृदय की बात कहीं संकेत में कह गए श्री राधिका कह रही हैं किम बा परेण पुरुषेण हरे बिलास मेवांग भू रहसी के अरे रहने दे रहने दे अब तू जब वृंदावन में आ गई है स्वर्ग को छोड़कर के अरे देवांगना तो किम बाकी आवश्यकता है श्याम सुंदर से बढ़कर के कोई परम पुरुष हो ही नहीं सकता है तो हरे विलास मेवांग भू यहां पर आनंद से तू श्याम सुंदर के साथ में बिलास करती हुई विराजमान हो गा तू श्याम सुंदर से मिलने के लिए ही स्वर्ग छोड़कर के यहां आई होगी सच बता तू क्या कहना चाह रही है यहां पर श्याम सुंदर के साथ में रास करती हुई विराजमान हो ना किशोर श्याम सुंदर तो एकदम झुझ तो ला गए लजा रहे हैं बोले नहीं नहीं मैं इसके लिए नहीं आ रही थी तो जैसे ही ग्रीवा के द्वारा निषेध किया बोले ना ना ना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है किशोर जी ने कहा कि की बात छोड़ परम पुरुष सुंदर हैं उनके साथ में आनंद से रास विलास कर नाम सुंदर से मिलवा दूंगी तो श्री शाम सुंदर कहने बोल ना, ना ना मैं उसका दर्शन करना नहीं चाहती हूं कोई दूसरी बात है तब श्री राधा रण बोली कि किम तवक्षित मात्र मध्य तेरे हृदय में क्या भाव है उसको तू मेरे सामने कहो नर्मातनोमी तदमा अकरो सखी स्वाम अरे सखी देख नर्म आतनोमी तू मेरे साथ में हंसी मत कर यदिम अकरो सखी मैं जो तुझसे प्रयास कर रही हूं वो इसलिए कर रही हूं कि तूने मुझे अपना सखी बना लिया है अपनी सखी बना लिया है इसलिए तद गुरु हुई किमतविविक्षित मत्र तू यार ये बता वृंदावन में किसके लिए आई यह श्याम सुंदर से मिलने के लिए नहीं आई तो किस काम के लिए आई अपना प्रयोजन बता तेरा वृंदावन आने का प्रयोजन क्या है वो भी तो होना चाहिए किस लिए तू वृंदावन में आई है उसको मुझे बता अरे सखी ना तनोमी मेरे साथ में परास करने की तुझे आवश्यकता नहीं है इमाम अक्रो सखी तम जब तूने मुझे अपनी सखी बना लिया तो सखी तो वो है जो ददाती प्रतिगृाती गुहमाक्षाति पृछती भूंगते भूजते चैव षम प्रीति लक्षण जिसमें छ लक्षण हो वो मित्र होता है ददाती अपनी प्रिय वस्तु को मित्र को देना पृतगृणाती प्रिय की वस्तु को ग्रहण करना, करनाती गोपनीय बात को कह देना पृछती गोपनीय बात को पूछ लेना भूंते और भोजयते, स्वयं भोजन करना और भोजन कराना ये छह लक्षण जिसमें हो उसका नाम मित्र है तो तूने यदि मुझे मित्र बना लिया है तो अब तू अपने गुहमा क्षति अपने गोपनीय बात वो भी मुझसे कह दे कि तू यहां पर क्यों आई किसके लिए आई उसका मेरे सामने वर्णन कर दे जब इतनी सारी बात हो गई अब श्री श्याम सुंदर खिले खुले अपना परिचय दे दिया कि मैं रथांगी नाम करके एक देवांगना हूं मैं यहाँ पर श्याम सुंदर के बेड़ को सुन करके व्रज में आई पहले व्रजवास किया वृक्षों का सान्निध्य प्राप्त किया फिर श्री कृष्ण के जितने भी प्रियजन हैं उनके सान्निध्य को प्राप्त किया और उन सान्निध्य को प्राप्त करके हे श्री राधे के आपके गुणों का दर्शन करके मैं आपके अधीन हो रही हूं श्री किशोरी जी कह रही है बोले अरे यहां पर आई है तो यहाँ पर शायद सुख भोगने के लिए आई हो श्याम के साथ में मिलना गोपी भाव को प्राप्त करके आनंद से से के साथ में रास विलास कर नाना रास विलास में सुख नहीं है गोपी भाव में सुख नहीं है सखी भाव में सुख है सखी भाव से भी बढ़कर के मंजरी भाव में सुख है मैं मंजरी तो मंजरी भाव को धारण करना चाहती हूँ यहाँ पर श्याम के साथ में रास विलास करने के लिए मैं नहीं आई हूँ मेरे हृदय में जो पीड़ा है उस पीड़ा को अब आप सुनो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नर्मा नर्मा तनुध्व सखे नर्मणि का जयताम श्री कृष्ण कह रहे हैं बोले हे प्रिय हे श्री स्वामी जो आप खूब मेरे साथ में परिहास करो नर्मा तु कौन मना करता है मेरे साथ में जितनी भी मेरी खिल्ली उड़ानी हो खूब उड़ाओ कौन नही करता है सख नर्मणि का जय परिहास में कौन तुमको जीत सकता है प्राणास्वम हो त्विक देव सक्षम अरे आप तो मेरी प्राण रूप होकर के ही विराजमान हो आप तो स्वयं मेरी प्राण बन गई हो हे श्री राधे के किए देव सक्षम आपके साथ में सक्षम रीति हो यह कौन सी बड़ी बात है आप तो मेरी प्राण हो गई हो तुम तो मानुषी भव से किंतु अमांसता मूर्धैते गुण कथा पूर्णति नमनते भले आप कह रही हो कि मैं मानुषी हूं परंतु मैंने स्वर्ग में सुना है स्वर्ग में देखा है और अनुभव भी किया है अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूं कि की जितनी भी अमरांग अमर अंगनागण अंगना है वे देवीगण भी मूर्धैते गुण कथा पुण्यतीर्थ नमंती वे तुम्हारी कथा भी कहीं हो रही हो तो कथा सुनते ही वे देवांगना सूर्य झुका करके प्रणाम करने लगती हैं तुम्हारी कथा में इतनी महिमा है तुम्हारी कथा पूर्णति ही मन को पवित्र करने वाली है पावनता प्रदान करने वाली है अतः वे गण तुम्हारी कथा मात्र को सुन करके प्रणाम करती हुई ही सर्वदा सर्वदा विराजमान होती है। तो हैं तो मानुषी भवसी यद्यपि आप मनुष्य हैं किंतु अमरांगण जो देवीगण हैं वे भी मूर्धन सिर झुका कर के ते गुण कथा पूर्णति ही तुम्हारी गुण कथा को नमनति माने प्रणाम करती हैं तुम्हारी गुण कथा कैसी है पूर्णति ही जो के पवित्र करने वाली है ऐसी पावन तुम्हारी कथा को सब प्रणाम करती हैं मेयम स्तुति स्तव हे शिराधिके ये मैं तुम्हारी मुंह देखी प्रशंसा कर रही हूँ सो बात नहीं है न चाप तटस्थता में चुप भी नहीं रह सकती हूं तटस्थ भी नहीं रह सकती हूं नापे ह्रियम भज बनापित किंचित नापे ह्रियम भज हे शिराधिके मेरी प्रशंसा को सुन करके न तो तुम मेरे प्रति तटस्थता धारण करो और नापे ना ह्रियम भज न लज्जित हो अर्थात मेरी प्रशंसा को सुनकर के ऐसा मत करना कि मुझसे बात करना छोड़ दो तटस्थता को भी धारण करने की जरूरत नहीं है और नापे ह्रियम भज लज्जित होने की भी बात नहीं है बदाम बदामचित किंचित मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूं सिंधो हो सुताप गिर जाप नुलायाम तुम्हारी तुला में तुलना में लक्ष्मी भी नहीं हो सकती है सिंधोसता माने लक्ष्मी समुद्र से जो उत्पन्न हुई गिर वो पार्वती भी तुम्हारी तुलना में नहीं हो सकती है सौंदर्य सौभग तुम्हारे सौंदर्य में तुम्हारे सौभग में तुम्हारे गुणों में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती है नायम श्री होतांत रहते प्रसादम वही भाव यहां पर प्रकट कर रहे हैं प्रेमस्त जगत तो तुम्हारे प्रेम के आगे तो जब कोई सौंदर्य सौभाग्य गुणों में ही तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती है तो प्रेमस्त पदेप काचित संसार में कोई कितनी भी ऊंचे पद पर क्यों नहीं हो वो तुम्हारे प्रेम में तो कभी भी तो साम्य साहस धरम तुम्हारी समानता करने का साहस भी मन के द्वारा भी सहन करने में समर्थ नहीं है अखिलेव मया श्रुतम इस बात को मैंने स्वर्ग में सुना था परंतु तो अब मुझे पता लगा कि इस बात को अखलेव मया श्रोतम इसको मैंने सुना था कहा सुना था बोले कैलाश श्रृंगम अनु हेमवती सभासु कैलाश के शिखर पर हिमवती सभा में हम देवांगनागण विलास करने के लिए देवभूमि में प्रायः आती हैं हिमालय को देवभूमि कहा जाता है, है कैलाश को देवभूमि कहा जाता है, है और हम देवांगनागण वहां पर कई बार विचरण करने के लिए आती हैं उस कैलाश कैलाश के श्रृंग पर ती सभासु जो हेमवती सभा है श्री पार्वती जी भी जहां पर विराजमान है हिमालय की वो जो सभा है उसमें हमने तुम्हारे प्रेम के विषय में भी अनेक अनेक बात सुनी थी श्रुतवा महान अजन में मनसूबे लाशा तुम्हारी मेहमा को सुनकर के उस सभा में श्री शिव पार्वती हिमवती सभा में कभी तुम्हारी महिमा का गायन करते हुए जब आगम ग्रंथों में विराजमान हैं उस महिमा को हमने सुना तो उसको सुन करके श्रुतवा महान अजन में मनसूबिलास मेरे हृदय में फिर यह अभिलाषा भी उत्पन्न हुई कि तब दर्शन आए कि तुम्हारा भी दर्शन करूं श्याम सुंदर का दर्शन सुलभ है श्याम सुंदर की तो वेणुनाथ को सुना वहां पर वेणुनाथ पहुंच गया और वेणुनाथ पहुँचने के बाद में स्वर का त्याग करके मैं पृथ्वी पर आ गई परंतु श्री राधिका का दर्शन बड़ा कठिन है उसको पचाना भी बड़ा कठिन है परंतु तो हेमवती सभा में श्री शिवजी के द्वारा जब तुम्हारी महिमा का मैंने शिव पार्वती के आगम प्रसंगों में जब दर्शन सुना उस समय मेरे हृदय में आपका दर्शन करने की अभिलाषा हुई समपूर्ण सचाप किंतु परंतु वृंदावन में आने पर आपका दर्शन भी मुझे हो गया बोलो राधानी की जय वृंदावन में है आपका दर्शन सो समपूर्ण सचाप किंतु मेरी वो आपके दर्शन करने की इच्छा भी पूरी हुई किंतु हाय ये किंतु लगती साहब चौका हुआ किंतु आप दर्शन तो हो गया किंतु तापस यो रवसात रदिति अदित मेरे हृदय में तुम्हारा दर्शन करने के बाद में एक नया ताप उत्पन्न हो गया है तो रवसात मानी शीघ्र ही अदीपी एक ताप दान हो गया तेनास पठन न कठिनो ही ममांतर आत्मा उस ताप के कारण मेरी मेरा हृदय भले कितना कठिन है परंतु तो तेन अस्फुटन न कठिनो ही ममांतर आत्मा मेरा यह हृदय जैसे फूटा नहीं है बस यही समझ लो अस्फुटन नो ये मेरा हृदय बस फूट नहीं पाया है पर न बड़ा ताप हो रहा है तो तापस्थान यो दिति मेरे हृदय में जो ताप हुआ उस ताप से अस्फुटन न ममांकना मेरा हृदय फूटने वाला था परंतु वो फूटा नहीं कौन सा ताप है बताऊं सू तमाशु कथयो श्री रारणा ने बोली बोले अरी सखी कौन सा ताप है उसको बता मोहतुक्त हो ऐसे जिससे मैं कहा उस समय वे रथांगी श्यामसुंदर को उत्तर दे रही हैं तो उस ये कहा। कंठा। उस समय समय कहा शशाक नस कंठा श्री है किशोरी जी पूछ रही हैं कि कौन सा ताप है बता उस समय श्री श्यामचंदर बोल सकने में समर्थ नहीं हुए और हपहप करके श्यामचंदर का कंठ भर आया है और प्रत्येक्षण मथा से मुखम स्वयं झरझर अश्वधारा श्याम सुंदर के नयनों में बहने लगी उस समय शिवप्रिया आगे बढ़ी और अपने अंचल के छोर को अपने हाथ में लेकर के श्री श्याम सुंदर के आंसू जो बह रहे हैं उनको पहुंचती हुई श्री पुष्ण नंदनी विराजमान हो रही अश्व क्षण आसलों से प्लुत जो ईक्षण है नेत्र स्वयं सात ऐसे शामचंद्र के मुख को स्वयं श्री राधिका ने स्वे राधा अपने अंचल के द्वारा उसको पहुंचा और श्री कृष्ण अब कह रहे हैं तो बताऊ मेरे हृदय में क्या ताप है दो ताप हैं इनमें पहले ताप का निरूपण कर रहे हैं स्थित्वा क्षतम धृत्य मधात श्यामचंदर वहां पर रुके थोड़ा धैर्य धारण किया और फिर ताम उचा श्री दुष्वानंदनी से श्री श्यामचंदर बोले प्रेमा प्रेमा तब आय अतुल आपका जो प्रेम है वह अतुल वह अतुलनीय अनुपनिधि उसमें कोई उपाधि नहीं है तुम्हारा प्रेम अतुल है उसमें कोई उपाधि नहीं है बलि बलिदान बहुत बलवान भी है कृष्ण के श्राधु जय श्राद परंतु तुमने इस प्रेम को कृष्ण के प्रति क्यों समर्पित कर दिया तो प्रेम करने लायक है ही नहीं को नहीं आता है तुम इस प्रेम को क्यों कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया क्योंकि कृष्ण कितनी कामी नहीं वो कामी है कि वो कृष्ण वे तो कामी तो है तो कामी के प्रति तुमने क्यों प्रेम करना प्रारंभ कर दिया? कृष्ण कृष्ण जिसका नाम है उस कामी के प्रार्थना कर स्वाम हाँ करती हूँ क्यों अपने आप को शांत सुंदर से प्रीति करके दुखी करती हो क्यों हमको भी दुखी करती हो अपने आप को भी दुखी कर रही हो हमको भी दुखी कर रही हो वो शांत में प्रीति करने लायक नहीं है उसके साथ में प्रीति करना छोड़ दो तो छोड़ दो तो कृष्णे कामिन बहुत कथम दुनो स्व स्वामच विश्व सती यो त्यपदे प्रभिज्ञ है जो के विश्वसती यो अपदे अभिज्ञ है विवेक युक्त तो होने पर भी तुम्हारा प्रेम उस अयोग्य पद पर विश्वास कर रहा है उस अयोग्य व्यक्ति से के ऊपर विश्वास करते हुए तुम विराजमान हो रही हो इसलिए यह उचित नहीं है तुम हो बड़ी विक्य। विक्य होते हुए भी विश्व यो अपदे अनुचित स्थान पर तुमने प्रीति करना प्रारंभ कर दिया श्री श्यामचंद्र ने उस समय धैर्य धारण किया प्रिया ने जब आंसू पहुंचे श्यामचंदर ने धैर्य धारण किया और समय कह रहे हैं कि हे श्री राधिके यद्यप तुम्हारा प्रेम अनुपम है वह परम बलवान है परंतु तो यह प्रेम हाय उस कामी कृष्ण के कैसे हो गया यह बात मेरे हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर रही है हाय अभिज्ञ होकर के भी हम प्रेम उस छल करने वाले अनुचित स्थान श्री कृष्ण सिंह के प्रति आसक्त हो गया तुम कृष्ण के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो त्याग कर दो जी बोले मेरे प्यारे से मेरे सामने ही ऐसी बा, बात कह रही है ये कोई उचित है क्या श्री श्याम कह रहे हैं बोले हे श्री राधे के सुनो सुनो मैं मानती हूं कि कृष्ण सरी का कोई दूसरा नहीं है उनके गुणों की का निषेध नहीं कर रही हूं कृष्ण के गुणों का कहां तक वर्णन करूं सौंदर्य शौर्य बल सौभग की पूर्णों की श्याम सुंदर सौंदर्य से युक्त हैं पराक्रम से युक्त हैं उनके पराक्रम का क्या कहना जिन्होंने छह दिन के दिन पूतना को अपने ओठों के द्वारा पूतना के प्राणों का हरण कर लिया तीन महीने के हैं उस समय इतने बड़े गाला को चरण के प्रहार के द्वारा उनके चरण का प्रताप चरण के गाड़ा के द्वारा उन्होंने पलट दिया एक वर्ष के हुए तृणावत को उन्होंने मार दिया जब ढाई वर्ष के हुए यमदारिन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया जब पांच वर्ष के तीन चार वर्ष के हुए हैं उस समय सब सखाओं के साथ में आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं उन्होंने बकासुर अकासुर न जाने कितने कितने जो असर हैं उनको व्योमासुर इन सबों का उन्होंने बध कर दिया जिनकी भुजा का पराक्रम के अनुरूपण किया जाए सात वर्ष दो महीना के गोवर्धन जो हैं उनको उठा लिया जब नौ वर्ष के हुए उस समय उन्होंने केशी दैत्य का बध कर दिया का का कर कर दिया, का बद कर दिया, उनके पराक्रम का क्या ठिकाना फूक मार करके दावनल को जिन्होंने बुझा दिया दृष्टि के पराक्रम के द्वारा ब्रिजवासी जो कि मूर्छित हो गए विष से मर गए उनको पुनजीवित कर दिया तो जिनकी दृष्टि में जिनकी श्वास में जिनकी भुजा में जिनके ओठों में जिनके चरण में जिनके वक्षस्थल में जिनके प्राणों में इतना बल उनके शौर्य का कौन गायन करेगा और बल सौह की अपूर्व सौह विराजमान कीर्ति विराजमान सबसे बड़ा कीर्ति कौन सी सौहद ऐसा के अपने रूप का दर्शन करके स्वयं मोहित हो जाए विस्मापन स्वसिद्ध सौभग अर्धर के जो विराजमान और कीर्ति ऐसी जो ब्रजवासियों को ही सर्वदा सर्वदा यश देते हुए हो और लक्ष्मी ऐसी कि उसका कहा वर्णन किया जाए यशोदा ने दो बार जिनके वैभव का संपूर्ण वैभव को जिनके मुख में दर्शन किया ऐसा उनमें अपूर्व वैभव महाराज में अनंत शतकोट गोपकारों के साथ में अनंत शतकोट कुंज और उनके वैभवों के साथ जो विलास करते हुए विराजमान उस वैभव को कोई क्या प्राप्त करेगा पूर्णोप सर्व गुण रत्न विभूषितों की संपूर्ण गुण रत्नों से विभूषित है परंतु अपि है तेरी का, अपि लगाते ही सब चौका वे ऐसे हैं ऐसे हैं, ऐसे हैं किंतु किंतु लगाते ही सब समाप्त तो फिर ऐसा होने पर भी प्रेमा विवेचक तमत्वम असौ विभरती श्याम सुंदर में एक ही दोष ऐसा है कि वे प्रीति का लायक हैं ही नहीं उनमें प्रेम की विवेचकता नहीं है प्रेम को पहचानने का गुण उनमें नहीं है प्रेम अविवेचकत्व प्रेम में का विवेचन उनमें नहीं है कामित्व हेतु को मसू श्रय तुम नोग्य है और जहां पर प्रेम की विवेचकता नहीं है वहां पर वे कामी ही हैं मैं तो ये कहूंगी कि ऐसे कामी के साथ में तुमको प्रीति नहीं करना चाहिए प्रेम की जो अविवेचकता है वह उनको कामी रूप में ही कहीं सिद्ध न करे श्रय तुम न योग्य हाय कामित्व हित मसौ क्षय श्याम सुंदर कभी भी आश्रय लेने के योग्य नहीं है नहीं है श्याम सुंदर प्रेम करने लायक नहीं है बोल सुनो दो इंस्टेंस बता रही हूँ दो घटनाएं यहां पर बता रही हूँ उस दिन की बात है तस्मिन दिने बहुबिलस्य मोह प्रकाश्यो प्रेमा त्वया जनौ तो कुंजे के उस दिन की बात है मैं छिपके देख रही थी श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं देवांगना छिप के देख रही थी कि तस्मिन दिने दिन बहुबिल तुमको अकेले रास में से सारी गोपियों को तो त्याग कर दिया और तुमको अकेले लेकर के वे निकुंज मंदिर में पढ़ा रहे प्रश्न आय प्रसाद श्यामचंद्र अकेले निकुंज मंदिर में पधारे और तुम्हारे साथ में बहु विलासियों, अनेक प्रकार रास विलास करते हुए वे विराजमान हुए और मोहप्रकाश प्रेमा त्वया तुमने भी उनके ऊपर अपने प्रेम को उड़ेल दिया बहुप्रकाश प्रेमा त्वया अपने प्रेम को तुमने उड़ेल दिया परंतु हाय उस अभिवेचक को देखो मेरे सामने मिल जाए तो मैं उन श्यामसुंद से भी पूछूंगी उनका अभिवेचक बना देखो कि सर्वसम रजसौत कुंजे के उन्होंने तुरंत ही वेदपूर्वक कुंजे में तुम्हारा त्याग कर दिया और अकेले कुंजे में तुमको त्याग करके वे चले गए संकेत गाम अभिजीयम भवती विधायो तुम सरल बुद्धि वाली थी एक दिन की बात है कि उन्होंने संकेत विधायो तुमसे यह कह कहकर कि उस कुंज में पधारना संकेत दे करके और कांचित रमेन कपट वे किसी दूसरी किंज में चले गए और तुम्हारा त्याग कर दिया तो पहले तो श्री श्याम ने सब गोपियों का त्याग करके तुमको बुलाया तुम्हारे साथ में रमण किया रमण करके तुमने जब उनके ऊपर प्रेम उड़ेल दिया उस समय तुमको बहाना बना करके कि मैं अभी आता हूं, ये कह करके गए और फिर संकेत देकर के उस कुंज में मैं मिलूंगा वे आए नहीं और स्वयं चले गए किसी अन्य की कुंज में श्री चंद्रावती जी कुंज में और तुम उस समय विराजमान हुई कपटी जाहु तमाम उस कपटी ने तुम्हारा त्याग कर दिया तदा एव स्तुद्ती उस समय हे सखी तुम सखियों को तुदंती सखी सारी सखियों को दुख देती हुई जो तुमने बिलाप किया बल्ली पतत्र बितती रप रोदेन्ती उसको सुनकर के वृंदावन की लताएं पक्षी वे भी हृदय करने लगे सर्वम तदाल निवृतम मैं काम भाली उन सब को मैं छिप छिप करके देख रही थी मैंने उनका दर्शन किया और उस समय बंशी बलता मैं बंशी बट के पीछे छिप करके उस समय ये सब ने मैं सारी बातें देखती रही उस समय मेरे हृदय में रुक रुष माने क्रोध शाम सुंदर के प्रति क्रोध भी उत्पन्न हो रहा था उसको मैंने देखा ये एक वृत्त तो एक घटना बताई कि पहले शाम सुंदर ने तुम्हारी प्रीति प्राप्त की फिर तुमको संकेत दिया और संकेत देकर के भी कुंज में नहीं आई अब दूसरी एक घटना बस यही समाप्त करेंगे दूसरी घटना की राशे तदैव बेहरन अपराह बिहार चकारो उन्होंने रास के अवसर पर भी सारी गोपो के साथ में बिहार करते हुए अपराह बहो अन्य जितनी भी यूथेश्वरी हैं उनका तो त्याग कर दिया और अन्य यूथेश्वरियों का त्याग करके वे प्रेमा त्वे सहसा प्रकटी चकार उनने तुम में ही सबसे अधिक प्रेम प्रकट किया अन्य जूथियों का त्याग किया तुम में अपना प्रेम प्रकट किया और भावती। कुछ देर में तुम्हारे पास में रहे और रहने के बाद में उन्होंने तुम्हारा त्याग कर दिया एक आकनी हाय शोभा है खबरदार उस काले आदमी से कभी भी प्रीति नहीं करना चाहिए ये शाम जितने भी हैं वो उस अलमित के साथ में काले के साथ में प्रीति करना उचित नहीं है वो तो सदा धोखेबाजी है क्योंकि एक आकनी रत भर श्रम खिन्न गात्रि तुम जब अकेली थी उस समय रथ श्रांता तुम प्रिया को एकांत में वह त्याग करके गया यह क्या उचित था ये कभी भी उचित नहीं हो सकता है इससे इसलिए के मैं ये कहूंगी कि दो घटनाएं ऐसी हैं जिन दो घटनाओं के आधार पर यह निर्धारित होता है कि श्री श्याम सुंदर प्रेम करने लायक नहीं हैं पहली घटना तो यह है कि पहले तो वे विश्वास प्रसन्न करते हैं तुम्हें तो संकेत देते हैं कि अमुक माकंद कुंज में तुम पधारो में में पधारी हुई हो, में पधारी हुई हुई हो, हो, पर प्रतीक्षा देख रही हो और श्री श्याम सुंदर तुम्हारी कुंज में तो आते नहीं हैं, पद्मा के द्वारा आकर्षित होकर के चंदावली कुंज में चले जाती है चले जाते हैं और तुम उस समय व्याकुल होकर के खंडता नायका अवस्था को धारण करके अपने सारे आभूषणों को उतार उतार करके शैया के ऊपर पटकती हो कि हाय माला धारण करना व्यर्थ हुआ आज श्याम सुंदर की सेवा करने में प्रयुक्त नहीं हुई ये श्रृंगार धारण करके क्या करूंगी यह श्रृंगार व्यर्थ है इसके द्वारा श्यामचंदर की सेवा नहीं हुई ऐसा कहकर के तुमने अपने श्रृंगार को त्याग किया और फिर वो तुम्हारे पास में आकर के प्रार्थना करता है कि दे पर उदारम देर एक घटना और दूसरी घटना रास में सारी गोपियों का त्याग करके वो तुमको ले गया और फिर तुमको ही रतिश्रांता प्रिया को वन में त्याग करना वो भी अर्धरात्रि के समय एक दोष नहीं दोष पे दोष पे दोष रतिश्रांता प्रिया का त्याग करना एक दोष वो भी अकेली प्रिया का त्याग कर देना ये दूसरा दोष वो भी अर्धरात्रि में जहां बन में कोई भी नहीं है उस अकेली नुकुंज में त्याग करके चला जाना इससे बढ़कर के और स्वार्थ होगा क्या ये दो कांटे मेरे हृदय में है श्री राधे के तुम मुझे अपने सरी की मत समझो मैं यहां पर श्याम सुंदर के बेलूनाथ को सुनकर के आई तो थी तो ये कि यहां पर मैं जो आई हूं श्याम सुंदर के को सुनकर के वह उनसे बिलास करने के लिए आई हूं के बिलास करने के लिए मैं नहीं आई यहां पर आकर के जब मैं रही आकर्षित जरूर हुई हूं परंतु तो जान गई कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं श्याम सुंदर के साथ में मिलन करने योग्य तो तुम ही हो परंतु तो मैं तुम्हारी दासी बनना जरूर चाहती थी तुम्हारे दर्शन की भी इच्छा थी और तुम्हारा दर्शन करके कृतकृति भी हुई परंतु तुम्हारा दर्शन करके मेरे हृदय में जब तुम्हारा दर्शन नहीं किया होता तुम्हारी लीला नहीं देखी होती तो ठीक है श्याम सुंदर का दर्शन करके कृतकृति हो जाती परंतु तुम्हारा दर्शन और श्याम सुंदर के साथ में तुम्हारे विलास का दर्शन करके मेरे हृदय में दो पीड़ाएं उत्पन्न हो गई एक तो श्याम सुंदर ने संकेत करके तुम्हारे साथ में धोखेबाजी की नहीं आए ऐसे धोखेबाजी से प्रीति नहीं करना चाहिए और दूसरी रास में पहले तो वे तुमको बुला करके ले गए और अपना स्वार्थ जैसे ही सिद्ध हुआ तुम्हारा त्याग करके वे चले गए ऐसे स्वार्थी को प्रेम की विवेचकता नहीं आती है यही मेरे हृदय में पीड़ा है और ये पीड़ा किसी औषधि के द्वारा दूर नहीं होगी हे राधिक तुम ही इन पीड़ाओं को दूर करोगे अब श्री किशोरी जो यहां पर व्याकुल खोल करके रख देंगे कि नहीं, नहीं श्याम सुंदर दोनों ही तेने जो दृष्टांत दिए इन दोनों ही दृष्टांतों में श्याम सुंदर की प्रीति जरा भी कम नहीं है उनकी प्रीति में कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरी खंडिता अवस्था में भी उनकी प्रीति मुझ में विराजमान है और रास में भी वे मेरी ही महिमा को स्थापित करना चाहते हैं इन दोनों रहस्यों को खंडिता के रहस्य को और रास में त्याग के रहस्य को इस प्रेम संपुट को श्री किशोर जी अब करेंगे बलो शावन बिहारी लाल की जय कथा में विलंब हो गया उसके लिए सबरसिक जन क्षमा करेंगे प्रसाद में भी इस समय देर हो रही है परंतु कथा आज बहुत प्रारंभ हुई वो भीड़ इतनी है कि आते आते यहाँ पर इतना हो गया। कल फिर इसी आग, तीन दिन के कथा प्रसंग को। श्रृंदावन बिहारी लाल की की राधा महाराज जरा मिनट के वचनामृत को हम लोग श्रवण करेंगे आप लोग एक मिनट जय जय श्री राधे कोई ऐसा वचनामृत तो कछुना है महाराज जी आपके अमृत के बाद मैं तो मात्र बस आगे के क्रम और आपको प्रणाम मात्र प्रस्तुत कर रहा था ये महोत्सव जो इतने वर्ष से चल रहा है मन मातृगौड़ीय वैष्णव परंपरा आराधन उत्सव श्री राधा देव जी महाराज पाठोत्सव श्रीमन महाप्रभु जयंती महोत्सव तथा गोरी महोत्सव सब सम्मिलित रूप में इस सब उत्सव का मोर मुकुट महाराज जी का श्री जी महाराज का उद्बोधन ही है आप अनुग्रह करके प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों पर यहाँ रस का संचार करने आते हैं और जैसे एक बार मिश्री मुंह में रख ली जाए और धीरे धीरे उसका रस मुंह में घुलता रहता है तो आपके मुखवाणी से जो अमृतत्व का प्रकाश होता है वर्ष भर हम लोग उसको उसका रस चिंतन करके अपने अंतकरण को अत्यंत आनंद का अनुभव कराते हैं ये महोत्सव इसके साथ साथ जैसा भी महाराज जी ने जिनका स्मरण किया मैंने पहले दिन कहा था हमारे परम भजनानंदी श्री चंद्रशेखर बाबू जी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट हुए हैं तो ये उत्सव इस बार उनको भी समर्पित था उसके साथ साथ जो और एक दो तो कारण है गोपी की मैया है ठाकुर साहब का भी स्मरण इसमें किया गया था और आप सबकी वाणी से वो विषय अत्यंत सार्थक हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकाश जो थोड़ी देर बैठ के आज एकादशी थी महाराज जी को बहुत व्यवधान हुआ मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ अगली बार से या तो कुछ ऐसा ही कर लेंगे कि आप पाँच सात दिन यहीं बिराजें तो कोई समस्या ही नहीं होगा कि आज वो गाड़ी और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल वाल को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था और मन में ऐसा कष्ट वो बड़ी प्रयत्न किया उधर से रोक लिया फिर इधर से कोई गया थोड़ी देर खड़े भी रहे तो मैंने यही सोचा कुछ ऐसा क्यों जाएगा कि या तो अगली बार यहीं रुक जाएंगे तो लाभ